गुरु पद वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधि चरणोद गोपीजन सामूत बिंदवन मनोहर कल्पतरु के बांचछाकतरोधुच पतितान पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः मूकं नम मूक पंगु लिरी यम बंदे परमाधव बिन्दा तुश पिया वै केशवस्व स्ण भक्ति पद देवी स्वत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चरतम देवी सरस्वती व्या तथो जय मुदीर संकेतने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्र प्रकाशने सदाक्त गुरु भक्ति भक्ति प्रमदा जगद्य धेयम सदापरिभवीष्टोहम तेतास्पम शिव विरचनुत शरण्यम भीतातिहां पुनपालद्दीपूत वंदे महापुरशते चरण स्तक्ता दुस्तज सुप्रीतराजक्षी धर्मीचसा जर्यम मया मी गैत वधाद वंदे महापुरश ते चरणारविंद यद्लवनखचंदम छटाया विस्फुित किब वध स्वर्शी पूर्णाग सागरसारमुति साराधि कामय कदा कृपा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद सियाद गदाधर शिवा सदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे अजान लुजौ कनका बतो संकेतनकमताक्षर दिजवरौ जुगुदर्म पलौ वंदे जगत्प्रियकुणुतारणम श्री गुरुभूँ करुणारणव लोकनाथम जगचु शिशुख तमु तमादिदेव पुषो पुराण तमावरण सेवतार संसार सुंद्रेत से भजामे भगवत स्वूपम बागी सजस्वी लक्ष्मीर्जस्व चक्ष जस्या हृदय संवीर तंग सिंहमहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे नैशा मुतिस्तादूरो क्रंगी स्पृशातनपग मोजद महीदरजिषेक निषिंचना वृणीजाव नैशातिस्ताबदूरो क्रंगी स्पृशातन पगमोजद मही संपाद रजो विषेकम निष्किंचन न वृणी तो जाव शिशिल भक्ति सिद्धांतो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाजी ने बताए गुरुचरण में 100 भाग शरणागति लेके जब तक दीखा का क्रिया संपन्न नहीं होते तब तक भगवत सेवा में वास्तव अधिकार नहीं होता जब तक 100 सौ तो भाग शरणागत और शतक्रा शतभाग एकांत रूप में शरणागत तो होके जब तक गुरुचरण में दीक्षा ग्रहण का पद्धति संपन्न ना होए, तब तक वास्तविक पक्ष में भागवत अर्थात भागवत सेवा में अधिकार नहीं होता जो आंशिक आदान प्रदान के द्वारा आंशिक शरणागति आंशिक आत्मसमर्पण जो किए इनके द्वारा जो गुरुचरण में दीक्षा लेने का जो व्यवस्था आपने किए हैं इसके द्वारा सुकृति संचय होगा सुकृति संचय हो सकता काल जो सब चर्चा हुआ था उसमें बहुत सारे चर्चा ऐसा है किसी ने गलत समझे तो मुश्किल हो जाएगा काल चर्चा हुआ था जे परीक्षित महाराज का गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी और अजामिल जी का बारे में बताया था उसका कैसे तत्व तो तो ज्ञान मिला कैसे उसका अंदर में संबंध ज्ञान आए और संसार छूटी हो गया इसके मतलब ये मत समझो कि किसी भी हालत से आपको दीखा फिक्खा लेने का कोई दरकार नहीं ऐसा मत समझो तब तो उल्टा हो जाएगा ऐसा बात नहीं है दीक्षा लेना तो जरूरी अवश्य है ये विशेष विशेष स्थान है विशेष विशेष जाएगा है स्पेशल केस इसमें ठाकुर जी का कीपा इनका पूर्व संस्कार जो भी है इनके अंदर में ऐसा भाव हो गया लेकिन बाकी जितना बद्ध जीव है सब कोई के लिए गायत्री मंदु आदि जो लेने का विधान है शास्त्रों का विधान है दीखा लेना अवश्य जरूरी है ये मत समझो कि महाराज बोल के गया दिक्खा का जरूरी है भागवत सुनो हो जाए भागवत सुनने तो होगा ही लेकिन भागवत सुनने का बाद परीक्षित महाराज का मापिक अगर उसका संस्कार हुआ संबंधगण हो गया अर्थात दीक्षा में जो क्रिया पद्धति होते हैं ये अगर भागवत सुवन के साथ साथ हो जाए तो इसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि हम लोग देखे आप लोग देखे कैसे गोकर्ण जी महाराज भागवत कथा बोले और ये पिता तो इतना दुष्ट है लेकिन जो भी है दुष्ट है जो भी है लेकिन उनका अंदर में चाहत है उनके अंदर में चाहत है कि हम ये अवस्था से मुक्त होना चाहे सबसे बड़ा बात ये है कि कोई जीवात्मा अगर चाहे कि हम मुक्त होना चाहे अंतर में बहुत कष्ट हो रहा है हमको किसी भी आलस से मुक्त होना चाहिए इसको ही बोला जाता है जो वेदांत सूत्र में चार खंडों का पहला खंडों का पहला उध्याय का पहला श्लोक में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जिसको भागवत में बोला गया जीवोस्व तत्व जिज्ञासा जिसको श्री चैतन्य चरितामिता में श्री सनातन गोसाई महाप्रभु के सामने रख दिए ये प्रश्न के आमी कहने मोरे जा रे था पोत्र यहाँ नहीं जानी कोई छे मोर हितय जब तक जिज्ञासु होके गुरु वैष्णव का चरण में ना पहुंचेगा तर्क रहेगा अपना वितर्क तर्क रहेगा संदेह रहेगा संसय रहे तो इस अवस्था में जो हमने काल बोला था दीखा कर जो बेकार इसका मतलब ये सोचो कि हमने मौला दीखा काम जो भी कही है नहीं ऐसा अगर हो तो ये दिखा कर्म बेकार हो जाता उसमें कोई लाभ नहीं तो प्रचार करने का मतलब है जो प्रचार करके किसी का अंदर में आपना जिंदगी का जो हालत देख लिया है उसके बाद वो अगर उसका मन में आए बिरक्त तो आ जाए मारद खूब हो चुका अभी हमको सदगुरु का चरण आश्रय करके भगवान का भजन करना है आपका प्रचार के द्वारा किसी का अंदर में ऐसा भाव अगर नहीं पैदा हुआ तो किस किस्म का प्रचार आपने किए हैं आपका प्रचार किस काम का है कोई काम का नहीं है पहले यह भावना आना चाहिए ये जरूरी है काल जो शोक हमने बताया था देखो अजामिल जी इतना सुंदर ब्राह्मण खानदान का है कान्नो खोबजो लेकिन इन्होंने एक स्त्री वेशास्त्री को देखे तो उसका चरित्र खराब हो गया इसलिए शंकराचार्यों का जो तो श्लोक उच्चारण किया था वो बड़ा काम का श्लोक है जब भी जिधा देखो ना तो कोई माताजी देखो ना तो कोई पिताजी देखो जब तक तो आकार दर्शन होगा मेरा बात समझ में नहीं आएगा आदमी का बहुत मुश्किल जब तक तो आकार दर्शन होता है तब तो कब आपका लिए प्रचार में जाना उचित नहीं मेरा बात ध्यान देना यह हमारा सिद्धांत रहे गौरंग महाप्रभु का जब आकार दर्शन होता है ये एक लड़की है एक लड़का ऐसा भाव है और इसी में हम पड़े हुए हैं खुद इसी अवस्था में प्रचार में जाना उचित नहीं प्रचार में जाए तो दूसरे का नुकसान करके आए कोई फायदा नहीं होगा चैतन्य महाप्रभु जी ने बताए आकारात् ओपि भेतव्यम स्त्री नाम विषयणाम इस ये श्लोक का हम, हम बहुत चर्चा करते हैं समय मिले तो अभी तो समय नहीं है थोड़े से शब्द में हम बता दें आकारात ओपि भेतव्यम स्त्री नाम विषय आकार देखने का जो व्यवस्था आपका हृदय में है अवस्था आपका हृदय में है ये आकार देखने का साथ ही आपको भयभीत होना चाहिए क्योंकि आकार देखने का साथ साथ आपको वो आकार आकृति रूप रस शब्द स्पर्श गंधो आपको सारे घेर लेगा इसलिए चैतन्य महापूजी ने बताया आकारात्पी वेतव्यम स्त्रीनाम नाम विषय कोई त्यागी महात्मा कोई स्त्री आकार दर्शन करे ये विषयी का आकर दर्शन करे जैसे आप जानते हो चैतन्य महापू राजा पुता बुद, पोतावरुद्र जी को दर्शन देने के लिए तैयार नहीं था पहले बाद में छुपके से कृपा कर दिया जगत को सिखा देने के लिए विषयी का दर्शन राजदर्शन स्त्री दर्शन बड़ा खतरनाक है महापभ ये तक बताएं जो स्त्री का मॉडल है बना के रखे हैं पुतली महाप्रभ बताएं इसका भी दर्शन होने से स्पर्शनों से बिकार आ सकता है जीव का ऐसा गिरा हुआ हालत है इस अवस्था में आप क्या बोलना चाहते हैं आकार दर्शन ना करे तो क्या निराकार देखेगा क्या बोलना चाहते हैं आप चैतन्य महाप्र बोले आकार तो अभी भेदव्य श्री नाम विषय ना हो भी, भी तो क्या देखे अजामिल का तो यही मुश्किल हो गया उन्होंने आकर देखा वहां एक लड़की है लड़की क्या वो उसका अच्छा नहीं थी बड़ा ऊंचा घराने का ब्राह्मण परिवार का इतना सुंदर पत्नी लेकिन माया ऐसा है देखो इससे हटाकर उसी में उसका मन गया और पूरा जिंदगी बेकार हो गया था तो अजामिल का दोष है अजामिल आकार देखा था अजामिल का साहब अगर साधु संतों का बड़ा साधु संतों एक संघ हो जाता तो उसका अंदर में ये जो आकार दर्शन के आकार दर्शन करने का जो आकांक्षा है ये मिट जाता इसको तत्व दर्शन में प्रतिष्ठित कर देते गुरु वैष्णव का काम है आपको ये सांसारिक अवस्था में आपको फेंक के मजा लुटेगा हम ऐसा इच्छा नहीं है एक बार जहां कथा बोले वहां जो वास्तविक शरणागत हो के सुने हर जगह ऐसा ही हालत है किसी ना किसी दो चार आदमी का जिंदगी परिवर्तन हुआ है धक्का लगा है और ज्यादा भी हो सकता हमको तो पता नहीं हम तो गुंध लेकिन बात यह है गुरु वैष्णव का काम है उनको ये सांसारिक बद्ध अवस्था से पहले उसको मुक्त कर दो पहला काम है आपको मुक्त कर देना बद्ध अवस्था से ये सबसे बड़ा काम है अजामिल का स्वाद अगर साधु गुरु वैष्णव का बड़ा भारी संघ हो जाता तो इसको माया देवी का चक्कर में पड़ने का कोई संभावना नहीं होता वास्तविक रूप में साधु संघ महिमा ये जो प्रहलाद महाराज जी का जो कहना है नैसांग सावधूर हो क्रमांग स्पेशन गो यदर्थो मही संपाद रजो अम निष्किंचनम न वृणीत हो जावत निष्किंचनम नणित तो जावत वृणीते वृण तो मैंने वरण करा आपको आपका पत्नी वरण किए है तभी आपको पत्नी आप बोलने का अधिकार है आप गुरु को वरण किए कि नहीं ये तुलसी को प्रकार का सालगाम प्रकार का भागवत प्रकार कर बताना पड़ेगा सचमुच आपने गुरु को वरण किए अगर नहीं किए उसमें कुछ कमी है तो उसका सिद्धांत तो बताएं इसमें तमाम दुनिया हमारा खिलाफ हो जाए कुछ नहीं आएगा जाएगा ये प्रभुपात का सिद्धांत हो गोलोक का सिद्धांत तो। जब तक गुरुचरण में 100 सौ प्रतिशत समापन के द्वारा दीक्षा क्रिया संपन्न नहीं होते हैं तब तक इसका वास्तविक रूप में भागवत सेवा में अधिकार नहीं होता आंशिक आदान प्रदान के द्वारा गुरुजी का साथ आपका जो संबंध हुआ है इसके द्वारा आपका सुकृति हो सकता है सुकृति लेकिन वास्तविक तो भागवत सेवा में भागवत सेवा में अधिकार नहीं हो पाएगा इसलिए बी केयरफुल बहुत संतर्पण से बहुत चतुर हो जाओ इसे जगदानंद पंडित बोले हैं और सस्ते में हैं जेजन जौन कृष्ण भज से चतुर जो कृष्ण भजन करने वाले जो हैं वो बड़ा चोतुर होते हैं चोतुर मतलब सबको काट पीट कर फेंक दें, वो है हमारा रास्ता क्लियर कर दे हमने पोजीशन में आ जाए, ऐसा नहीं कृष्ण भक्तों का स्वाद चलना बहुत मुश्किल वो इतना चौतुर है वो आप धोखा नहीं दे सकते राधा रानी का देखो राधा रानी जो सूर्य नारायण भगवान का पूजा करे दुनिया बोलेगा महाराज ये क्या बात है आप बोलते हैं राधा गोविंद सबसे ऊपर का तत्व तो है अब इधर बोलते हैं जानकीर्तन तो में करते हो और ओ सूर्यनारायण भगवान का पूजा करने जाते क्या बात है अरे कहाँ चर्चा करें मारे हम पागल है सचमुच एक ऐसा जगह नहीं मिलता प्रभुपा जी ने जिंदगी में बहुत अफसोस करके बोले थे जे समुंदर से लेकर पहाड़ी चट्टी तक तो पूरा इतना छानबीन की एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसका सामने भागवत का रस को रखे गुरुवर्गो का बात छोड़ो ऐसे तमाम गुरुवार को तो नित्य पार्षद है उसका बारे में तो बोला नहीं जाएगा एक भी पोपा जी ने बोले एक जगह ऐसा नहीं मिला जहां हम भागवत का रस को स्थापन करें भागवत क्या बोले राधा रानी सूर्यनारायण पूजा करने के लिए व्यस्त हो गए बड़ा भारी व्यस्त गए आपको तो यही लगेगा क्यों हम बोला है हम किसको बोलेगा यहां अगर संतो गोष्ह महाराज आदि बड़ा बड़ा वैष्णव लोग रहते तो ये दास का जो कहना इसको देख के हम आपको आशीर्वाद करते लेकिन आप लोग गाली दोगे हमारा ऊपर हम जानते हैं जब मंगल का आपका मंगल का जो उपाय मंगल का जो रास्ता गुरु वैष्णव का ऊपर नहीं छोड़ोगे अपने आप अपना मंगल करोगे तो आप रहो आपका पास हमारा पास आने का कोई जरूरत है नहीं ये बेकार होगा दूदाश दोष निकाल दोगे लाभ कुछ नहीं होगा बात यह होता है सूर्यनारायण भगवान का पूजा राधा रानी का करने का क्या दरकार है राधा रानी तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी तो सर्वश्रेष्ठ तत्व है बोले माने इसका बारे में बहुत रहस्य है हम बताएंगे बाद में जब समय अभी थोड़े शब्दों में बताए राधा रानी जटिला कुटिला और आयन घोष को धोखा देके गोविंद चरण में अपना मन को लगाने का कोशिश करते समझे मेरा बात आपका घर में बीबी बीमुख है आपका बच्चा बीमुख है तो आप कृष्ण भजन कैसे करोगे बड़ा चतुर होना पड़ेगा नहीं तो लड़ाई लगे काटा हो जाएगा ये राधा रानी जानती है कि इनको पैसा का लालच है वो धन दो लोच चाहते गो माता गो गोवंश वृद्धि जाता है सोने रूपा हीरा चाहता है तो किसी भी हालत से ये राधा रानी क्या करती है वो सूर्यनारायण भगवान का पूजा का बहाना करके जोटिला कुटिला को, को प्रमाण करते देखो हम संसारिक उन्नति के लिए कितना व्यस्त है देखो तो हम आपका है ना आपका टीम का है ना दल का हाँ अब तो बहुत हमारा दल का है बहुत तो हमारा भी बेटा का तरक्की हो जाए गोवंश वृद्धि हो जाए सुने दाना बरा वैभव जायदाद आ जाए इसी का चिंता में बहु लगे हैं लेकिन बहु तो पल पल में गोविंद जी के लिए रोते हैं रोती हैं है। अब कौन जाने इसका खबर ये जो कृष्ण भजन करे चालू आदमी पर आदमी वो जो देखो उसका सा चालाक करोगे सब जगत को धोखा दे बस भागेगा उसका कोई आएगा जाएगा नहीं वो तो सब कोई को ज़्यादा चला करे सब कोई को धोखे में रख कर बस चलाइए जा मर घूमते रह अनंत काल इस जगत में घूम आ टट्टी खा रक्त मांसों को भोग जा कितना चला करना है कर ले उसका कोई आएगा जाएगा नहीं वो जाके बैठ जाएगा भजन में वो तो ठाकुर जी का पास जाएगा ही वो और दो चार आदमी उसको प्यार करे तो वो भी उसका पास जरूर जरूर उसका साथ जाए नहीं तो परे रहे तो औजामिल का बारे में हमने काल जो बताया था ये ध्यान देना चाहिए तो साधु संघ अगर उसका पक्का हो जाता तो किसी भी हालत से उसको धोखे में फेंकने का अधिकार मायाद भी तो ऐसे ही चक्कर में फंसा दिया क्योंकि उसका वास्तव साधु संघ नहीं हुआ अच्छा है मोरल स्टेंस अच्छा है ब्राह्मण घर का है ये बात है दूसरा बात ये है ये सिद्धांत तो नोट कर लेना नहीं तो हमारा हाँ हमको जवाब देने में कोई असुविधा नहीं कोई भी जवाब हम दे देंगे उसका लिए कोई बात नहीं अच्छा काल जो चर्चा करते करते हम आगे गया था वो चर्चा करने में आया वहाँ जो इंद्र जी महाराज बड़ा वैभव का पीछे दौड़ रहे हैं और रैंक पोजीशन ये तो है ही है और जो बात हमने कहना चाहा पहले उठाया तो उसको उत्तर नहीं दिया आकारा तो विभेदव्य हम कोई प्रचारक अगर प्रचार में जाए वो अगर आकार करना शुरू कर दी ये विषय ही है बहुत धनी ध्वनि व्यक्ति है उसका साथ दोस्ती कर ले तो हमारा माल पानी बहुत मिलेगा प्रचार का उद्देश्य ये नहीं है प्रचार का उद्देश्य है बहुपात बोलते है, अगर एक आदमी हमारा सुने पक्का ठाकुर जी के पास जाने का व्यवस्था उसको कर दे हमको किसी से मतलब नहीं है ठाकुर जी लाएंगे जब गाड़ी निकाला था पहले आज से 100 साल पहले का बात जब पहले गाड़ी निकाला था चैतन्यवट में प्रचार का बड़ा कितना कष्ट करके गुरुवर्ग प्रचार करते थे एक व्यक्ति वो गाड़ी को लेकर प्रहुपत का इधर आके प्रोहपत को चैतन्यवट का सेवा में दिया था वो खुला हुआ गाड़ी पहले का जैसे खुला रहता है ना एक टोपी जैसा रिस्का का खुला रहता है उसी कार में प्रभुपा भी चढ़े थे उसका बारे में समला चुना हुआ था प्रभुपाद जी निष्किजन वैष्णव के गाड़ी में क्यों चढ़े ये सब जवाब हम लोग दे सकते हैं एकदम मुंह तोड़ जवाब दे के बंद कर देंगे बास बंद कर तेरा बकवास प्रभपा जी जो गाड़ी लेके आए थे प्रहुपा का पास दंडवत करके गाड़ी का ये देखे गए पोपा जी व्यस्त नहीं हुए अरे गाड़ी दिया रे ले आ ले आ ले कहाँ प्रसाद है उसको रहने का जगह कुछ नहीं बोले कि गाड़ी लाए तो कृष्ण लाए गाड़ी ले जाए तो कृष्ण ले जाए मेरा कुछ हो जाए तो हो जाए कृष्ण करे तो इसका अपमान नहीं किए लेकिन वो व्यस्त नहीं हुए ये गाड़ी लाया विषय का कभी भी गुरु वैष्णव गुरु वैष्णव वो है जो किसी भी हालत से किसी का पैर में तेल नहीं लगाएंगे इच्छा तो आओ नहीं तो जाओ बस हम कोई टीम बनाने के लिए आए नहीं बहुत आदमी मेरा घेर लेगा पीछा आएगा ना जाओ कोई दरकार है नहीं तो पोपा जी ने उत्तर दिए थे हाँ जब आचार्यों का काम करने के लिए आदेश हुआ ठाकुर जी का तो गाड़ी में बैठना पड़ा क्या करें क्योंकि जल्दी जाना है इधर कथा बोलना है लेकिन पोपा जी ने गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते एक आधबार मत कहाँ गया था मथुरा गुरु वैष्णव का तो कुछ स्पर्श नहीं करता फिर भी हम सावधान हो जाते बहुत आदमी बोलते हैं महाराज इसको स्वीकार करो हम बोला नहीं स्वीकार करते क्या क्या है उसको स्वीकार करने से हम देखो आज हम करे तो हमारा पीछे जो आएगा वो बोले महाराज तो कथा बोलता है वो तो स्वीकार कर लिया है महाराज बोलते हैं देखो ठंडा गरम सब सहन करो सब भजन करो अब खुद ए चला के बैठे हैं इसीलिए हम ये चर्चा करने का सूझक नहीं देते कभी भी किसी को नहीं दिया समालोचना करो तो हमारा पास आने का कोई उपाय नहीं कैसे आओगे या कोई उल्टा प्रश्न उठाओ तो अलग बात है लेकिन कोई हम सुजोग नहीं देंगे जैसे आप हमारा देख के आप पीछे लग जाओगे इसे फल फूल लेने भी हमारा लज्जा होता है कि हम फल ले तो हम तो फल लेते नहीं ऐसे ही ऐसे गुजारा कर देते और ये लोग सोचेगा कि महाराज फल खाता है कभी भी एक हाथ खा लिया तो बाकी तो दे देते इधर उधर मुश्किल हो जाता बहुत चिंतन होता तो हम ये जो अजामिल का बारे में सब हुआ था ये थोड़ा ध्यान दो इस विषय पे फिर इंद्रों का बारे में जो बताया था इंद्रों ने बरा भरी अन्याय की ऐतना ऐसे तो ब्राह्मण हैं फिर आप उसको आचार्य पद में वरण किए हो गुरु का स्थान दियो, हो यज्ञ हो रहा है इसी अवस्था में उसको काट दिया गले अब जिसी से नारायण कवच को लिया है इतना चर्चा करने का तो टाइम नहीं है कहाँ कैसे करें नारायण कवच नहीं आए नारायण कवच के द्वारा वो इस युद्ध क्षेत्र में जय प्राप्त तो होने का लिए होने के लिए व्यवस्था की और नारायण कवच को तो दे दिए फिर उसका बात तो ऐसा हालत कर दिया योग्य करने का टाइम में काट दिया फिर हमने बताया था वो प्रसंगों को नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि समय अल्प हैं एक बात कहना चाहूं कि जो इंद्र जी ने ब्रह्मोत्ता का पाप को बढ़ दिए चारों हिस्सा में फिर उसका बादष्टा जो विश्वरूप का पिताजी हैं वो नाराज हो गए और जग्ग किए हैं और जग्गों में मंत्रों का थोड़ा उच्चारण का प्रोनाउंसिएशन का डिफेक्ट हो गया कैसा कल बोला था शायद समझे नहीं मेरा बात को मेरा अंदर में भी थोड़ा हमें तो टेंशन बिल्कुल रहते नहीं लेकिन को, कभी कोई भक्त लोग का अगर हमारा ऊपर उल्टा चिंता है तब तो हमारा चिंता रहता है भाई हम उसका नुकसान हो जाए यही चिंता हमको कथा बोलने के टाइम में जब अगर पूरा आनंद लेके बोले तो अलग हाथ तब तो हमारा जिन्हें दुख रहता है ये समझे नहीं मेरा इतना कष्ट करने के बाद इतना ब्लाड देने का बाद भी समझें नहीं इस बात का जो दुख है हमको कथा बोलने में हमारा जो परिपूर्ण आनंद है वो नहीं आता स्फूर्ति नहीं होता जो भी है अभी बात ये है तो प्रोनाउंसिएशन का उच्चारण हुआ गलती हुआ उसमें बोलना था बोलना था कैसा इंद्रशत्रु बेवर्धस ध्यान से देना आस्ते करके इंद्र शत्रु बेवर्धस इंद्र शत्रु माने इंद्रों का जो शत्रु है अर्थात वित्वास और जिसको यज्ञों में हम हवन कर रहे हैं ऐसा में भी शत्रु पैदा हो जाए जो इंद्रों का अगेंस्ट में लड़े और इंद्रो को मार डाले इंद्र शत्रु विवर्धस अब जब इसको ही प्लूटो अर्थात चिल्ला कर बोलेगे धीरे दी, गैपिंग्स देखे इंद्रो शत्रु विवर्ध इसका माने उल्टा हो गया इंद्रो जिसका शत्रु है अर्थात वो जो हवन किया इसमें ये माने हुआ जो हमारा इधर से पैदा हो रहा है इसका शत्रु है ये पैदा हो जाए इसका क्षमता ऐसा हो जाए इसको हमारा इसको मार दे जो पैदा हो रहा है आंख से समझा मेरा वो इंद्रो शत्रो इंद्रो इंद्रो शत्रु है जिसका अर्थात इंद्रो बढ़ जाए अतः जो हवन से अग्नि से प्रकट है इसका जो सूत्र इंद्र है इसका क्षमता भर जाए तो देखो एक ही शब्द आस्ते में बोला इंद्र शत्रु इंद्र शत्रु विवर्ध विवर्ध ये हो गया हैं? इंद्र का शत्रु तो ये उल्टा माने होने का कारण वितासुर प्रकट भये और वितासुर को किसी भी हालत से हटाने का और लड़ाई करने का कोई व्यवस्था नहीं क्योंकि क्या करे इतना उसका क्षमता है इतना वो भी देवी जी का आशीर्व अभिशाप से हुआ था यह हम कहेंगे बाद में तो अभी लड़ाई का लिए क्या किए वो लोग सारे गए कहाँ बोले महाराज दुधीसी मुनि का पास गए दुधीषी मुनि का पास जाके वहाँ प्रार्थना किए कि कीपा करके आपका शरीर को दे दो शरीर को लेके वो बज्रो निर्माण किए विश्वकर्मा ये हड्डी को लेके निर्माण किए बज्रो जिसके द्वारा ही एकमात्र वित्ता को हनन किया जाए किसी भी हालत से कोई असोस क्या लगाओगे मुश्किल है वित्तों को मारना जो भी है अभी वित्ता वित्ता जो यज्ञ से प्रकट है और युद्ध क्षेत्र में गए ऐसा लड़ाई करने की यहाँ इतना उसका खमता है चिल्ला चिल्ला कर इंदो को बोलते हैं अरे तू क्या है तू तो ब्रह्म हाँ गुरु हा भातृहा तू तो ब्राह्मण को मारा ब्रह्म भी जो इतना खमता है उसको मारा और गुरु हाँ जिसको गुरुपद में वर्ण किया आचार्य पद उसको मारा और इसका साथ साथ वो मेरा भाई था इसको भी मारा तीन हिस्सा है इसका चुक्ति हम करेंगे तेरा साथ अच्छी ऐसा करके जो मुकाबला किया तो इंद्रों ने तो भयभीत हो गया बोले महाराज इसका कैसे टक्कर लिया जाए तो असंभव है ऐसा रण युद्ध हुआ कि मत पूछो मत पूछो ऐसा युद्ध हुआ कि भयभीत हो गया सब देवता लोग क्या करें फिर उसका बाद जब वृत्तासुने अपना जो वज्र है वज्र के धारा एक एक करके उसका साथ युद्ध चल रहे हैं और हाथ काट दिया ऐसे एक हाथ काट दिया फिर उसके बाद दूसरा हाथ काट दिया फिर ऐसे ऐसे जा रहा है मुंह खा करके ऐसा हालत है इंद्र का हाथ से बजरों गिर गया था वो बोले ए, क्या अफसोस कर रहे हो उठाओ शर्म की बात है क्या अभी युद्धों का समय है उठाओ शर्म की क्या बात है क्योंकि हाथों से इंद्र का हाथ से गिर गया ऐसा हालत इसका युद्ध चले बड़ा भारी युद्ध चले लेकिन एक प्रसंग इसलिए बताएं सिलाभक्तिवल्ल तीतु गो स्वयं महाराज भी प्रहलाद का प्रसंग वित्ता से भारी सुंदर चर्चा करते थे हमारा ख्याल से किसी ने सुना नहीं ये महापुरुष का ये महापुरुष का सुना नहीं नहीं तो ये इसका साथ जो भी रहे उसका तो महाराज बन जाएगा जिंदगी बड़ा दुख की बात है जो भी है अभी बित्तासुर युद्ध क्षेत्र में जब दो हाथ काट गया इसी समय ने बित्तासुर जो सब तत्व तो बोल रहे हैं ये सुनने का लायक है इंद्रो हैरान हो गए ये ओसुर है ये ओसुर कैसे ये सब तत्व तो बोल रहे हैं महाराज ये तो ओसुर है तमोगुनी रजोगुनी बाहर में तो ये दिख रहा है लेकिन बाकी बात तो कोई नहीं जाने ये तो असुर नहीं है ये तो महाभागवत है ये पूर्व का पूर्व जन्म में कौन थे और पार्वती का अभिशाप के द्वारा इसको ये जो नहीं मिला था हम्म चित्तकेतु राजा इसको ऐसा जो नहीं मिला था कोई ना जाने सब बात ये चित्त राजा शंकर भगवान उसका गुरु भाई है समझा मेरा बात शंकर भगवान इनके गुरु भाई है शंकर भगवान दिखा लिए अनंत देव से ये भी अनंत देव से लिए जो भी है ये जो है जो नारद जी इनको मंत्र दिए थे एक मंत्र इसका दात ये मंत्रों के द्वारा वो जो उनको सात दिन का अंदर खेचो जो आसमान में जाए उनको दर्शन हुआ कोई आदमी गलत बोल दे कि इंद्र तो यारद जी उसका गुरु जी है नारद जी मंत्र दिए थे ये मंत्र के द्वारा ऐसा नहीं लिखा है उसमें आपका सर्व सिद्धि होगा आसमान में लिखा हुआ आसमान में जीता उसके द्वारा वो उसका बड़ा पद मिला था चित्त केतु राजा को बड़ा पद मिला था ये जो भी है यहाँ जो ये पहले जन्म का भजन का जो उसका ये है इसके द्वारा ये अभी सुंदर तत्व बता रहे हैं युद्ध क्षेत्र में इंद्र को शिक्षा दे रहे हैं देखो पुंग पदोदी विभ मो रसायम ना दे उद्वेग आधीर मदह कलिर्व्याम सं पुंसा किलई कांत धियाम सकानम या संपदो दी विभूमो रसाय नात यदेश आधीर् मदह कलिर्व्यासनम संप्रयास पुंगलिकांत धिया सकानम भगवान जिसको प्यार करते हैं एकांत एक बोले यह हमारा है उनको जड़जगत का जो संपत्ति है ये जगत का रसातल का स्वर्ग का जो संपत्ति है ये सब संपत्ति में इसको फंसाते नहीं कि वो ये संपत्ति होने से ही इनका साथ दूसरा आदमी लड़ना शुरू कर देगा आज हमारे हेडेक क्यों नहीं है इसलिए नहीं है हमारा बोलने का साहस है इसलिए हमको कोई बिगाड़ नहीं पाएगा हम तत्व तो बोल के चला जाए तत्व तो सावन करे अपना जीवन देखो बस अगर हम आप बड़ा भाड़ी दो जा सोसाइटी फॉर्मेशन होता उसमें हमको पीछे चिंता रहता अभी चिंता नहीं बड़ा बात है ये सब खोलने जाए तो मुश्किल है आपको सुनने का ताकत नहीं ये सब तो पूंग साम किलईका तो धियाम सकानम भगवान जिसको अपना समझते हैं उनको ये जगत का संपत्ति या स्वर्ग का रसातल का संपत्ति दे वंचित नहीं करते क्यों तो इसमें जद देश उद्वेग आधिर मदह कलिर्सनम संप्रयासाह इसमें उद्वेग आएगा देश आएगा ए ये तो हमारा था क्यों आपने किया देश आएगा अब हमको कथा बोलने ना आधे तो हम जाए आराम से कोई असुविधा तो है नहीं जद देश उद्वेग उद्वेग आएगा टेंशन आएगा आधीर मदह मौद आएगा अभिमान आएगा हमने एक भी ऐसा स्थिति देखे नहीं किसी का अंदर में इतना वैभव आया लेकिन उसका अंदर में अभिमान नहीं है हम देखे नहीं यहाँ तक भी हम तो यहाँ बोलना भी मुश्किल होता है, लेकिन बोलना चाहे सिला भक्तिवल्लभ चित्री महाराज जैसा आचार्य अच्छा मुश्किल है कभी भी इनका अंदर में आज तक किसी भी हालत से अभिमान किसी ने देखा नहीं हा हम कैसे समझाए कि वो मेरा कौन है कैसे समझाए आपको कभी भी उनका अंदर में आज तक अभिमान हमने दही देखे उनका चरण आश्रय लेके भी कितना अभिमान आदमियों में तो ये कोलीर व्यसनम कोली का चक्कर आ जाएगा लड़ाई लग जाएगा व्यसन आ जाएगा महाराज है तो खूब हो चक्का चक्का ये लगाओ वो लगाओ ये सब बुद्धि आ जाए तो ये सब नहीं देते विद्ता शून्य और बोल रहे हैं त्वर वर्ग बोल त्वैर्वर्गी सो विघातम पतिर विधत्ते पुरुषस् शत्रु ततो तत्मेयो भगवत प्रसाद जो दुर्लभ अकिन गोचरो और क्या बताया तत्मे भगवत प्रसादो जो दुर्लभ हो गोचरी और नई पेंटिंग में मिस्टेक रहता है बहुत जो भी है वो देखो ये जो है बताया जो ये दूसरे त्विवर्गीय का ये जो त्रिवर्गीवर्ग जानते हो ना त्विवर्ग है त्विर्वर्गी तो आसो अभी है त्रिवर्गो आयास अस्मत्ति विधत्त पुरुषस्वत्व धर्मअर्थ तो काम मुखो जे ये जो है धर्मअर्थ तो काम मुखो का बात छोड़ो धर्म अर्थ तो जो काम और ये जो ये जो आज का अंदर में भावना रहेगा प्राप्ति करने का ये पुरुष जो जीवात्मा हृदय में है बैठे हैं ना जीवात्मा परमात्मा ये जीवात्मा के लिए यही जो प्रचेष्टा ये शत्रु का बराबर ये आपको नाश करे लेकिन इसी का पीछे तो प्रयास करते हैं दौर में तो काम ये पुरुष का शत्रु है इसलिए भगवान नहीं देते इस सब चीज इसमें हटो धर्म बोलो तो पहले प्रश्न आता है कौन सी धर्म आप तो बता नहीं धर्म बोलते भागवत और भागवत का महिमा चर्चा किए थे तब एक ही बार हम बार बार बोल दिए कि भगवत हम धर्म बोलने से ही से ही गोकर्ण जी का जो उपदेश है धर्मम भजस्व सततम तेज क धर्मान सेवस्व सद कोई जो ही वही जहीिकाष्णाम हाँ, बताया थे कौन गोकर्ण जी क्या बताया था धर्मम भचस्व सतम तय जो लोक धर्मान जिनको धर्म बोल के आदमी उलझ जाते दौड़ते हैं वो धर्म नहीं है धर्म तो ये है कि एकांत रूप में जो भगवान हैं इनका चरण का सेवा करना इनका कथा सुन ये तो यही धर्म है आत्मधर्म है लेकिन इसको आदमी जान नहीं पाते अक्सर आदमी जितना आदमी है सब उल्टा रास्ता। वो बोलने जाओ तो गुस्सा हो जाएगा क्या महाराज गणेश पूजा माना कर दिया वो आए सब उल्टा लगाने क्या करें? हमने गणेश जी को तो दंडवत करते हैं लेकिन हम तो ये नहीं कह सकेंगे झूठा बात जो गणेश जी आपको गणेश जी का अर्चन करो किसने मिल जाएगा गणेश जी को तो आप अर्चन करो माल के लिए करोगे मालपानिया ज़्यादा अभी प्रश्न होता है हमने जो बात को उठाया था आकारात्भेद्य हम उसका खुला मीमांसा नहीं किया इसमें भी देखो ये जो आकार दर्शन करने जाओ तो बोले प्रश्न आएगा महाराज जो महाप्रभु बताए ओपि हम स्त्री का आकार मत देखो तो क्या देखेगा सामने आया तो आकार नहीं देखे प्रश्न क्या उठता है तो निराकार देखें क्या बोला नहीं इसका उत्तर यह है ना तो आकार देखो ना तो निराकार देखो अब आत्मदर्शन में प्रतिष्ठित हो जाओ समझा मेरा बात आत्मा को देखो महाप्रु का बात अब समझा नहीं महाप्रु ये नहीं बोला सब जितना सारे माता जी मार के भाग भगा दो ऐसा नहीं बोला क्यों छोटे हरिदास को पानिशमेंट दिया गया छोटे होड़ीदास को कितना पनिशमेंट क्यों दिया बताओ ये सब बात हम चर्चा कहाँ करें जहां चर्चा करें सब गुस्सा हो जाता है सुनना नहीं चाहते क्योंकि आत्मा अपना अंदर में सब वो सब बीमारी है किसी भी हालत से किसी ब्रह्मचारी सन्यासी किसी भी हालत से माताजियों के साथ फ्री रिलेशन नहीं रखे किसी भी हालत से रखे तो उसको हम गोरियामठ में नहीं हम गोरियामठ में नहीं रखेंगे गौरिया में ऐसे ही नहीं है वो ये संभव नहीं है महाप्रभु का खिलाफ तुम चलोगे पहुपात का खिलाफ चलोगे और हमारे ऊपर चढ़ चढ़ाई हो जाओगे तुम्हारा हिम्मत तो बहुत है ये संभव नहीं अर्थात ना तो आकार देखो ना तो निराकार देखो आप तत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ और आत्मोदर्शन में प्रतिष्ठित हो तब आपका अधिकार है प्रचार करने जाए नहीं तो कितने विदास विदेश में गया कितने हजारों हजारों सब पतन हो गया हजारों हजारों सब मालपेली लेके आए यही लाभ है क्या माल पानी हमारा पूर्वाश्रम में नहीं मिलता था इधर आके भी माल पानी का चेष्टा करना पड़ेगा क्या ठाकुर जी का इच्छा है तो किताब छपा दे नहीं तो ना दे हम तो बोल देते हैं तुम्हारा इच्छा है तो छपाओ नहीं तो जाओ दरकार नहीं हम नहीं करेंगे हम तो लिखते हैं बस ठाकुर जी छपा देते हैं कभी ऐसा नहीं हुआ किसी का पैर में जाके हमको किताब छपाओ इच्छा करो ना जाओ ठाकुर जी का सेवा है तो ये तो कासो का ये जो चेष्टा ये जो जीवात्मा है इनका लिए खतरनाक है आठ ठाकुर जी ये देते नहीं इसमें ही अनुमान हो जाता है कि भगवान का कीपा इसका ऊपर हुआ है भगवान का कीपा हमारे ऊपर हुआ कैसे पता चलेगा ये भारती महाराज जानते हैं भारती महाराज बड़ा चय चालू है भारती महाराज बोलते हैं हम जानते हैं आप कैसे क्यों ऐसे चलते हो भारती महाराज बोलते हैं एकांत तो। ये तमाम जो है अभी तो आपका गुरु और सुस्त लीला कर रहे है। आप वैष्णव समाज में बिघ्यो व्यक्ति हैं तो ये भारती महाराज कितना भी सातों शास्त्रों मुकुस्त कर ले वृंदावन इधर उधर साब हरा कर बोलेगा लेकिन विज्ञो व्यक्ति कहे तो हम व्याशासन में बोलते हैं बैठ के विज्ञो व्यक्ति हैं भारतीम इसका साथ कोई बोलो तो एक गंभीर कभी भी उसको देखोगे उल्टा बहुत चतुर है तो ये जो है इसके द्वारा भगवान का कीपा हुआ है ये पता चलेगा जब ठाकुर जी आपको दुनियादारी का चीज में नहीं फंसाएंगे अब पऊपा जी ऐसा भी बोलकर रखे एक कथा ये मेरा दिल में बड़ा धक्का लगा वो क्या बोल के रखा था पोपा जी ने बोले देखो तुम्हारा ऊपर आदेश हुआ है कि आचरण करो चैतन्य महाप्रभु का जो दिखाए हुआ आचरण है वो आचरण करो और आचरण का साथ साथ जो भगवत भक्ति का बारे में बोलते रहो ये महाप्रभु का भी आदेश प्रभुपात का भी आदेश अब पोपा जी बोल किसी ने अगर बोले महाराज प्रचार में जाए तो बड़ा भाड़ी उधर प्रतिष्ठा आ जाता है फोटो खींचते हैं ये खींचते हैं सब बोले तो इसमें भोपा बोलते हैं हम प्रचार में जाए गौरंग महापो कथा बोलने के लिए अपना अंदर में कोई ख्वाहिश नहीं है कोई चेष्टा नहीं है जहां हमको ये जाना पड़ेगा नाम किन्नना पड़ेगा गुरु होना पड़ेगा कोई भावना नहीं तो फिर भी गुरु वैष्णव का आदेश के द्वारा जाना पड़े तो इसमें अगर आपका दिल में यह भावना है कि महाराज प्रचार में बड़ा भारी प्रतिष्ठा आ जाता है तो तुम एक काम करो घूमटा लगा कर घर में बैठो घूंगटा लगा हुआ ऐसा घूमटा को जब जो लंबा कर दो जैसे नया बहु आता है जा बैठ जा ये पोपाजी का गाली है हमारा ऊपर पहले बहुत ऐसा हरकतें हमने की प्रचार में नहीं जाएंगे करेंगे नहीं चुप चुप तो बोले तुम क्या करोगे तो घूमटा घुमरा लगा के बैठोगे क्या प्रचार में जाओ तो प्रतिष्ठा आए तो प्रतिष्ठा को तुम लेना मत प्रतिष्ठा तो गुरुवर्गो को दे देना तुमको स्पर्श करे तो तुमको हरिकथा बोलने का कोई अधिकार नहीं है तुम ऐसे ही नहीं बोल पाओगे हरिकथा आएगा नहीं जब प्रतिष्ठा का भावना रहे तो आएगा नहीं ये ऑटोमेटिक फैक्टर तो पोपा जी का कहना है इसलिए गौड़ी मठ का हर व्यक्ति का ऊपर पोपा जी का ये आदेश है तो हमको बहुत सावधान से चलना पड़ता है तो ये इसी के द्वारा अनुमान होता है कि किसका ऊपर भगवान का कृपा हुआ है दुनियादारी का चमे भगवान फंसाए और बाद में जब जाने का समय है दो हाथ काट गया तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे अहम हरे तव पादी कमूल दास दास भवितास में भूयो मन हास मरे ता पते गुणा नाम गिणित भाग कर्म करो चुका अहम हरे तब पादिक मूल दासानुदास भवितास में भूयो हे ठाकुर जी हम तो आपका चरण का दास है ये मेरा अहंकार है ये अहंकार होना चाहिए हम सिलो भक्तिपूर्ण पूर्व सिंह गुरु महाराज का दास हूं मेरा हरि कथा गुरु जी का गुलामी है मेरा प्रतिष्ठा नहीं है पौपाद जी का गुलामी करने बैठे हैं क्योंकि उसका ही सिद्धांत तो हर वक्त जहां भी देखो शुरू से अंत तक मेरा हर कथा में प्रहुपात बोला है प्रहुपात बोला है पहुपात बोला है अब तुम पोहपात का सिद्धांत को काटोगे तुम्हारा हिम्मत है किसका हिम्मत है आओ अब उल्टा करोगे तो तुम्हारा ही सत्यनाश हो जाएगा अहम हरे तव पादिक मोल दासानुदास भवितास में भूयो हम तुम्हारे, दास तुम्हारे चरण के तो दास है ठाकुर जी हमारा मन तुम्हारा चरण में लगन लगे रहे हमारा मुख तुम्हारा हरि कथा को कीर्तन के गुणानम गृण तो बाक कर्म करो तो का हमारा जो शरीर है इसके द्वारा मंदिर का मानजन करो या तो लेखा लिखो या तो परिक्रमा करो फजूल समय को खराब मत करो पक्का गुरु वैष्णव को देखोगे वो क्या करता है सुबह से लगाकर रात पूरा दिन इसका समय नहीं है एक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दे कैन नॉट वेस्ट फॉर यू बकबास करने का टाइम नहीं है उनका पास समय खराब मत कर हर बकत इससे बोलते हैं जब तक चौबीसों घंटा में चौबीसों घंटा भगवान का भजन का लगन लगे रहे इसके लिए ही तो हमारा भजन का प्रचेषा नहीं तो किस काम का अः महाराज दो घंटा तो सुबह में भजन किया है क्या पूरा दिन भजन करेगा क्या एक ही साधु का लक्षण न क्या खाने पीने में लग जाए पूरी कचौड़ी और महाराज पकोड़ा बना है चटनी देखे इसमें लग गया भजन जो करे इसका रुचि नहीं होता रुचि आएगा नहीं अव्यर्थ तो, कालत्व ध्यान तो। से सुनो शब्दों को अव्यर्थ तो काल तो मतलब नॉन स्टॉप भजन अनइंटरेप्टेड भजन अनइंटरेप्टेड संग छेद नहीं है भजन किया और टुकड़ा हुआ फिर आए सर उसका आराम भी करे तीन चार घंटा वो भी ठाकुर जी का भजन है ये अपना मजा नहीं है क्या करे और बोले ठाकुर जी हमारा ईश्वरीय तुम्हारा काम करे तुम्हारा ही सेवा करे तुम्हारा रंधन तुम्हारा अर्चन तुम्हारा धाम का परिक्रमा तुम्हारा दर्शन तुम्हारा कीर्तन और तुम्हारा कीर्तन करते रहे मुख्य और बाद में सिद्धांत स्थापन कर दिया ठाकुर जी देखो हमको कुछ नहीं चाहिए निष्किंचन तो वो है महाराज जो बोलते हैं महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए हमको बस बस ठाकुर जी की कथा बोलने दो और बस हो गया इसलिए बीतासूर इधर बता रहे इंद्र तो इंद्र का चक्कर आ गया <coughs> ये दो श्लोक सुनो दो श्लोक हैरान की श्लोक न ना कुम न च ना कुपृष्टम न चपारे न सार्वभम न रसाधिपत्यम नोगो सिद्धि पुनर्भवम वंजसत्विह कांखे हम तुम्हारा विरह से व्यथित है हम तुम्हारा पास जाना चाहते हैं हम ये दुनियादारी का कुछ नहीं चाहते ना तो आप बोलो कि स्वर्ग का मालिक बना दे लेगा और ना, ना ना ना ना महाराज बिल्कुल नहीं ये सब लपड़ा में हमको प्रपंच में नहीं पड़ना है दुर्व महाराज जी भी बोला था स्ताना विलासिंग सपथ स्थितम तम प्राप्तवानों काचन विचिन्न नोपी दिव्य किताब तो उसमें सामन बरम न जाचे हे सामी हमको बर नहीं चाहिए ना तुम तो लेने के लिए तपस्या शुरू किया था याद है ना रैंक एंड पोजीशन बिग फैक्टर तुम तो पिताजी के गोदी में बैठना चाह तो तुमको लेना पड़ेगा नहीं ठाकुर जी ना, ना लेना पड़ेगा इसमें दोनों फायदा हो जाएगा एक तो तुम्हारा हमने विनम्रभाव आएगा तो हमने क्या मांगा था ठीक धिक्कार दूसरा भाव है तुम आचार्यों का रूप में रहोगे मेरा रिप्रेजेंटेटिव दुनिया में महाराज आचार्यों का अभाव हो जाएगा और ये महाराज जाए तो हम तो पागल हो जाएंगे अभी भी तो ना रहने का ही माफिक है वो तो कुछ नहीं देंगे जा हमको धोखा दिया तो लोगों को धोखा देंगे जा हमको धोखा देंगे देख तेलों को धोखा मिलना पड़ेगा देख लेना हम बोल महापुरुषों को धोखा नहीं दिया जाता हाँ, कभी भी कोई ना करो इजारा से भी दर्द क्या गया सतनास न ना कपिष्टम न पारमेष्टम ब्रह्म का पद लेगा अरे महाराज छोड़ो हमको कुछ नहीं चाहिए न सार्वभौम न रसाधिपतम रसातल का मालिक बना दे ना ना ना हमको कुछ नहीं चाहिए अच्छा ये पृथ्वी का मालिक बना दे पूरा चक्रवर्ती राजा पूरा साधि महाराज कुछ नहीं चाहिए हम तो कह रहे हैं नौ जो सिद्धिर पुनर्भाव अम्बा अपुनर्भव अम्बा जोक सिद्धि भी हमको नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए हम तुम्हारा विरह से व्यथित हो के पड़े हुए हैं कब हमको हमारे पास तुम्हारा करुणा होंगे कब आपका करुणा मिले और हम कितु के तर्थ हो जाए बोले आपका वेदना वेदना जो है आपका अंदर में जो चिंता है अपना जन आपका अंदर में व्यथा है वो कैसा है आपका विरह इसका उदाहरण दिए अजात पक्षाइव मतरम खगहा खुदरता भूषित मनोरविंद दिदीक्षताम क्या बोला बड़ा ध्यान से सुनना कैसा बी होना चाहिए गुरु वैष्णव का साथ भगवान का साथ ध्यान से सुनना अजात पक्षी इब मातरम खगा एक बच्चा पैदा हुआ पंक्षी का बच्चा चिड़िया का उनका भी अभी पाक आया नहीं उड़ना नहीं जानते वो उनका घोंसले में बैठकर ची ची ची कब माँ आए कब माँ आए थोड़ा सा खाना दे देगा मुठ के ये चिल्लाते रहे बच्चा जो है चिड़िया का वो ची ची ऐसा करते रहे क्योंकि कब माँ आए और थोड़ा बहुत दाना पानी मोरा मुख में दे वो तो नहीं जानते और पाग भी नहीं है पानी की पानी का प्यास लगा तो कहाँ जाए बेचारा वो माँ को ही देना पड़ेगा पानी वो खाना देखो पंछी है तो किसने बुद्धि है सब दे दे अब पंछी का अंदर में कितना टेक्नोलॉजी टिक, रहते हैं बाबूई पाकी होता है ना बंगला में देखा वो इतना सुंदर घोंसला बनाते हैं इंजीनियर लोग घबड़ा देते हैं ये कैसे बनाता है घोंसला हाँ उसमें किचन रूम डाइनिंग रूम सब है अलग अलग सा मैंने मतलब हम मजा करके बताए इधर सुन, इतना सुंदर व्यवस्था है दो तीन कमरा है उसका अंदर क्यों कोई कि कोई आक्रमण करे के जा सकता उतना सुंदर बुद्धि है वो भी उल्टा बाबुई पाखी जानते हो ना ये लोग जानते हैं आप लोग तो देखे नहीं दे हो पंचाल देश का हो क्या करे जो इधर बताए पांछी जैसे मैया कब आएगी और दे इसका ले सनम जथा बसारा खुधार था जैसे बच्चा गो के बछड़े हैं वो मैया के पास जाने नहीं देते हैं क्योंकि जाने से दूध पिए वो चिल्लाते हैं मामा हम्मा उधर माँ हैं वो जाए तो उसका थोड़ा पान करे दूध लेकिन जाने नहीं देते तब उसका बुरा कष्ट होता है कितना बड़ा भूख लगाए वो जाने नहीं देते तो जब ये मैया के पास जाने के लिए बछड़ा का जितना कष्ट होता है वो हमको छोड़ दे वो कसाई के माँ भी उसको पकड़ के रखते हैं शास्त्रों का नियम है शास्त्रों का नियम है बछड़ा अपना मैया का जितना दूध पीना है तो पी ले उसके बाद जो रहेगा वो तुम्हारा अधिकार है लेकिन तुम यह नहीं करने देते इसमें दोष आ जाता है बस तारा खुधार जैसे बछड़ा खुदारते हैं मैया का पास जाने के लिए और प्रियम प्रियम प्रिय वह शीतम किसी का शादी हुआ और जो वो मिलिट्री में काम करता है तो क्या बेचारा का क्या हालत है बीवी को शादी करके और दो एक दिन रह के फिर चले जाओ और दो साल एक साल के लिए गया अब युद्ध लग गया तो और कोई कहना ही क्या कोई खबर ही नहीं आएगा आस्तो तो हैलो बोलो ये सब आ गया पहले तो ये भी नहीं था गया तो गया सामी कब आए तो? तो सोचो क्या कष्ट हो रही है प्रिया प्रिय वितम विशाना दूर देश में रह के हमारा प्रिया का क्या हालत है वो भी सोचे हमारा उसका क्या हालत है सोचते रहे ये काबी कालीदास का बारे में हमने उठाया था मेघदूत शकुंतला इत्यादि सब लिखे थे ये काव्य इतना ऊंचा काव्य है ये जगत के लिए हमारा लिए नहीं उसमें सारे इतना सारे दर्शन है उसका बारे में चर्चा करने का समय नहीं है नम बताते इतना सुंदर मेक को दूध बनाकर यहां से प्रिया को भेज रहे हैं मेघ को मेक का साथ बात हो रही मेघ तुम एक काम करो मेरा मेरा प्रिया वहाँ है वहां जाके मेरा एक खबर दे दो मेक को मैसेंजर बनाया कभी कभी चंद्रमा को बोलते हैं तुम तो साक्षी हो मेरा प्रिया ऐसा हालत है इसको ये बताओ मेरा विराह जंत्रणा सब ये सब कथे। आप सोचोगे तो ये सब पागलपंती है पागलपंती नहीं है ये फिलोसॉफी दर्शन है तो प्रिया प्रिय वो विषितम विषन्ना जैसे प्रिया प्रिय से बहुत दूर हट के रहे तो उसमें जैसा मिलन के लिए बड़ा इच्छा होता है कब आए दर्शन हरे तो ऐसा ही उदाहरण दिए आपका साथ मेरा मिलन होने से होने का पहले हमारा इतना कष्ट हो रहा है अभी ये कष्ट को आप देखो और बाद में एक बड़ा बड़ी सुंदर प्रार्थना किए ठाकुर जी का पास जो ठाकुर जी अगर आपका इच्छा है तो जरूरत पड़े तो हमको किसी भी जोनी में भेज दो जैसे भक्ति में ठाकुर प्रार्थना किया ना पशु पशुपोकी होए ताकि स्वर्गे व निे तो वो भक्ति रहो भक्ति बिनोदही दाए महाराज बोलने का लिए तो बहुत अच्छा है रीडिंग पढ़ दिया ढर करताल भी ठोक दिया ठा ठा और पोपाजी बोलते हैं हम लोगों के लिए मजा करके बांग्ला में बोलते हैं इसको मीनिंग कर दे पोपाजी बोलते हैं सब करताल तो ठोकते हैं करताल का क्या माह करताल ठोक के ठाकुर जी को संतुष्ट करने का इच्छा है ये तो नहीं है ऐसे ठोक दिया और पोपा बोलते जो तो छिलो नैराबुने सब होलो कीर्तो कास्ते भेंगे गोर लो करोथाल समझा मांगला <laughs> जो तो नेड़ा ने मैंने जंगल में रहने वाले जंगल मैंने विषय का जंगल में भोपा जी उदाहरण दी और कास्ते जानते हो जिसके द्वारा घास फास काटा जाए ये सब वो उसको तोड़ फोड़ कर उसको मेल्ट करके करतल बनाया वो करतल का क्या मर जाता जाने वो गवैया हो गया कुछ भी करे कीर्तन कर दिया कीर्तन ऐसा चीज नहीं है कीर्तन तो जादागुरु सही महाराज का होता है कीर्तन तो शिला भक्तिवल तीर्थ सी महाराज का होता है वो कीर्तन जिन्होंने सुना है हम तो हमारा ख्याल से सुना नहीं है अगर एक भी कीर्तन उनका कान में जाए तो पागल हो जाए हम्म घंटा पे घंटा कोई क्लांति नहीं है लेकिन हमारा दुर्भाग्य है रहते हुए भी कुछ जान नहीं पाए तो इधर प्रार्थना कर रहे हैं बीता जी ममोत्म श्लोक जनिश सक्षम संसार चक्र भमत सकर्म भी ठाकुर जी आपका अगर इच्छा है तो हमारा कर्म फल के द्वारा किसी भी जोनी में आप भेज दो लेकिन एक प्रार्थना है ममो उत्तम श्लोक जनिश सक्षम अगर कुत्ता जन्म दे दो तो शिवानंद बहू मेरे को प्यार करे थोड़ा टुकड़ा दे दे तो हम किता तो हो जाए देखो क्या लिखा है ममोत्तम ममो उत्तम श्लोक जनिष्य सक्षम उत्तम सुख भगवान का जो भजन करने वाले महापुरुष साधु है इनके साथ हमारा संबंध को तोड़ना नहीं चाहे कुत्ता जन्म देना तो ठीक है सेवानंद सेन का कुत्ता बना दो हमको तो वो तो सोचेगा हम खाने के बाद उसे कुत्ता को भी दो टुकड़ा देना है यही तो किया था ना शिवानंद सेन ऐसा प्रार्थना है तो हम लोगों का यही प्रार्थना है ठाकुर जी के चरण में ऐसा करते करते इंद्रों ने तो बड़ा भारी एकदम आक्रमण किए और बीता सुनने वाले बीता भी, सुन का जीने का इच्छा ही नहीं है बीता दे चिंता क्या कर रहे हो उठाओ और तुम्हारा ये जो वज्र है चलाओ बाकी अस्तो तुम्हारा बेकार हो गया वज्रो कभी बेकार नहीं जाएगा हम जानते हैं वज्रो कैसे बनाए हो तुम चलाओ मारो हमको खुद बोल रहे चलाओ अस्त्रो को वो मरना चाहते हैं करके जब बिता सुरने ऐसा बोले तो इन्द्रो चिंता करते रह गए महाराज ये क्या बात है ये कैसे ऐसे हो गया ये तो उसुर है उस का भावना ऐसे कैसे हो गया बड़ा आश्चर्य होके इन्द्र ने मंतव्य किया आपका कैसे हो गया ऐसा बितासुर को इंद्र जी ने बताया सुनने का लायक है देखो ये चर्चा अहो दानव सिद्धोसि यशत मोति रिदृषि हे दानव तुम्हारा तो दानव शरीर में देख रहे हैं लेकिन तुम तो कितु हो गए तो महापुरुष लगता है तुमको लेकिन तुम तो दानव का शरीर में हो अहो दानव सिद्धोसि यशते मोति भक्तो भक्त हो सर्वात्मा भक्त हो सर्वात्म सुहृदम जगदीश्वरम भगवान जगदीश्वर का जो भावना है तुम्हारा अंदर में ऐसा सुंदर है सर्व सुहित जगदीश भगवान का भावना तुम्हारा अंदर में हमारा लगता है भवानो अतार भवानो अतार्षित मायम बोई वैष्णवीम जनमोहिनी भवानो अतार अतार्षित हम्म मायम बोई वैष्णवीम जनमोहिनीम हमारा ख्याल से तुम वैष्णवी माया को जय कर लिया ये बोल रहे वैष्णवी माया भगवान का जय करने का किसी को हिम्मत नहीं है लेकिन हमारा लगता है आप वैष्णवी माया को जर कह जय कर लिए हो जद बिहायो असुरम भावम वहां पुरुषोत्तम गरी असुर भाव को छोड़कर बाहर में उसुर का भाव है बाहर दिखा जाता आपका ये काला कला शरीर ऐसा है यद बिहायो असुर भावम महापुरुषोत्तम गतः ये तो असुर भाव छोड़कर तुम तो महापुरुष का भाव कैसे प्राप्त तो हुआ यद विहाय असुरं भावम महापुरुषोत्तम गतः तुम तो महापुरुष का भाव प्राप्त करो वासुदेव भगवती सत्यात्मनी दिरा मती आश्चर्य है तुम्हारा भगवान के चरण में ऐसा भक्ति है देवता लोगों में भी ऐसा भक्ति नहीं है दुर्लभ है कहाँ है एक शंकर भगवान है बाकी देवता में कहाँ ऐसा भक्ति है दिखाओ मेरे को एक शंकर भगवान है मुश्किल है महाराज बोरा मुश्किल है तो जब अंत में बताया कि चलाओ फिर वो बज्र चलाए और बज्र ने जाके ऐसा ऐसा करके धीरे धीरे कटना शुरू कर दिया शरीर को अर्विता सुतो सावधान भगवान का देखो शरीर जाने का टाइम में अगर भगवान का गुरु वैष्णव का चरण में मन रहे तो ये अच्छा है किसी भी हालत से किसी का चालाकी करने का कोशिश मत करो कोई भी चालाकी हमारा साथ करे वो राख हो जाएगा ऐसे ही भगवान कर हमारा तो इसका ऊपर कोई भी गुस्सा नहीं होगा लेकिन इसको भगवान चिंता करेगा इसको क्या करे अभी वित्ता ये जो ये प्रश्न आता है ये कौन थे बोले चित्तगुतु नाम का एक राजा थे बहुत संखेप में हम बताएंगे चित्तगुतु उनका बड़ा बहुत सारे पत्नियां थी लेकिन इनका एक भी बच्चा नहीं था बड़ा पूरा पृथ्वी का सप्तीप तो का अधिपति है बड़ा दुखी थे अंगिरा ऋषि आए अंगिरा ऋष आने के बाद उसको वंदना किए बैठाए और बोले महाराज कैसे हो बोले आप कैसे हो क्या पूछे बड़ा दुखी है इतना पत्नियां हैं लेकिन हमारा एक भी मुंह में पानी देने का कोई नहीं है मरने का बात तर्पण करने का हम बड़ा दुखी हैं क्या करे कीपा करके आप अगर हमारा समाधान करें तो अच्छा है अंगेराडी जी सोचे तो है काबिल लेकिन एक छोटा सा माया इसको ऐसे पकड़ के रखा है ये तो अपना तत्वज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगा तो इसलिए हमारा जिंदगी में धक्का धक्का खाने का जरूरी है जितना लात खाओगे संसार से उतना ही आपका दिल में भावना पैदा होगा कि मेरा भाई ने धोखा दिया देखो अपना सगे भाई धोखा दे दिया बहू ने धोखा दे दिया तो हम किसको विश्वास करें तो ये जो धक्का लात खाते खाते आपका अंदर में ये भावना जरूर आएगा अब कोई साधु महात्मा का पास जाए वो विचार बताए हमको क्या करना चाहिए हम एक राजा का कहानी बहा बताया था से महाभारत से याद है ना सब भूल जाते हो जब युद्ध में हार गया जंगल में भटक रहा था वो संतों ने बताया था संत बोला हमको रास्ता बताए तो जितना लात खाओगे वो अच्छा है वो आशीर्वाद सोचोगे उसके लिए रोने का दरकार नहीं गणेश जी का पास जाके हमारा हमें क्या हुआ हमारा अब आशीर्वाद करो क्या आशीर्वाद करेगा वो ऐसा ही आशीर्वाद करेगा फिर और धक्का खाना पड़े तो जो भी है यह जो चित, चित्त केतु है चित्त केतु धोखे में आएगा क्योंकि माया तो है ही है तो ये सोचे कि अंगिराज इसे सोचे तो है तो बड़ा अच्छा है तो तेरा ये माया में है तो ठीक है माया को अपना हटा देंगे ठीक है पुत्र चाहिए आपको हाँ ठीक है जगह करा दिया फिर उसके बाद चोरू जो खाने का लिए जिस बीवी को खाएंगे प्रधान बीबी को कहा है तो बच्चा पैदा हो जाए उनको खिला दिए और जाने का पहले ऋषि आशीर्वाद करके बोल के गए राजन आपका हर्ष शोक को पदो लड़का होगा अब वो ध्यान नहीं दिए लड़का होगा इसी चिंता में तो फंस गया इतना आनंद एकदम नाचना शुरू कर दिया अब क्या बात बोल के गया तो देख हर्षो शोक को पदों हर्षो भी होगा शोक भी होगा अब हर्षो तो हुआ ही है लड़का तो पैदा हुआ बाकी क्या हुआ वो बच्चा को बाकी बीवी बापी और रानियाँ हैं उनका तो बच्चा नहीं है और जिसका बच्चा है वो बड़ा प्रधान रानी उसका तो ज़्यादा प्यार है इसे उन्होंने विचार करके एक सलाह लिया कि उसको जहर पिला दिया बच्चा को दूध के साथ अब बच्चा मर गया मरने के बाद वो जितना बीबियाँ हैं वो सब नाटक कर रही हैं जब चिल्लाया ढाईमा तो चिल्लाया बच्चा को आप बुलाने के लिए बताए तो बच्चा मरा हुआ है ऐसा करके आ, मर गया हाँ झाके देखा पागल हो गया एकदम फूट फूट के ऐसा अपना दीवाल में माथा टूक के रास्ता में क्या राजा को खबर मिला राजा को कपड़ा खोल गया चूल खोल गया पागल हो गया जैसे उन्माद आके एकदम बांचना मुश्किल है जैसा रोना शुरू कर दिया तो उसको बांचना मुश्किल है तो अंगिरा रूसिया नारद जी बोले बोले चलो अभी काम करके आए थोड़ा यही तो हम का काम है और क्या काम है बोले वहां तो बोलते ही है क्या करते हैं तो आ गया वो भी बेस छुपा के आए हैं बेस छुपा के आए हैं ऐसे नहीं आए ताके तत्वोपदेश किया बड़ा भारी तत्वोपदेश किया तत्वोपदेश किया और बच्चा जो है बच्चा को फिर स्पर्श करके जैसे महाप्रभु ने किया शिवास पंडित का ए ये इधर अद्वितीय गुसाई का भी लड़का का शिवाष पंडित का लड़का का हृदय स्पर्श कर हे जीवात्मा क्यों जा रहे हो आओ फिर जीवात्मा आए अगर तुम क्यों शिवास पंडित को छोड़ के जाते हो ये तो पिता माता बहुत बढ़िया है महाराज छोड़ो क्या बात है कौन पिता माता है अब तो ये पिता माता हमारा खेल खत्म हो गया अब जा रहे हम नहीं रहेंगे तब चुप हो गया यहां भी ऐसा हुआ नाराजों से ऐसा ए जी बात माँ क्यों जा रहे हो ऐसा देखो तुम्हारा पिता माता ऐसा रो कौन पिता माता है महाराज कितना जन्म में सब पिता माता मिलता है कौन पिता माता है वो छोड़ो ऐसा बात बोल के बात करके चला गया जब ऐसा मैजिक दिखा दिया जो सच्चा बात क्या है तब उसका रोना बंद हो गया और पैर पकड़ने लगे महाराज बताओ आप कौन हो आप कौन हो बताओ आप चुपके से आए हो बताओ ये हित का हित हितकारी हो आप हमारा मंगल करने के लिए जो हमारा हृदय में तत्व तो ज्ञान को उपदेश करके हमारा रोना बंद कर दिया माया को हटा दिया बोलो कौन है आप हम छोड़ेंगे नहीं तो हंसते हुए बताए वो हम है ओंगीरा ऋषि जो तेरे को हसी बर दे के गया था हर्षो को पोदो लड़का होगा तब तो ध्यान नहीं दिया ये हर्षो भी हो रहा था ये शोक भी हो रहा है ये नारद जी है <laughs> साधारण नहीं है नारद जी ने ना आशीर्वाद करके बोले राजन उसके एक सुंदर मंत्र सिखा, सिखा के गए वो जितना सारे सुंदर मंत्र सिखा के गए और मंत्रों के द्वारा सात दिन का अंदर उसका सिद्धि प्राप्त हुआ सुंदर हुआ अब ऐसा करके तो उपदेश किए हैं करने का बाद उनको गंधर्वों का मालिक बुरा बनना पड़ा चित्तोरौथ ऐसा कुछ नाम है याद नहीं हो रहा है जो भी है अभी ऐसा करते करते तत्वज्ञान आपका थोड़ा उपदेश हुआ अभी श्री श्रीमद भागवत जी महापुराण का सप्तम स्कंध प्रवेश हुआ प्रहलादी महाराज का प्रसंग आए जय श्री भागवत महाप्राण की जय जय श्री महाराज की जय जै, जय नरसिंह भगवान की जय हाँ सप्तंशको यहाँ चर्चा होते होते पहले है जे राजा परीक्षित महाराज बहुत सारे प्रश्न किए थे जे महाराज भगवान का तो कोई देश और विदेश करने वाले तो भगवान तक भगवान का सब बराबर है हैं तो भगवान किसी को विशेष प्यार करते हैं ऐसो अनुग्रह हो कैसे ऐसे क्यों हो भगवान तो गुण वैषम्य नहीं होना चाहिए तो इसका सौदा संशय का उत्तर दिए भगवान इधर ऋषि उवाचो अर्थात इधर नारद जी इसका उत्तर दिए करते करते इधर आए और फिर आगे चलकर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इधर इधर एक विशेष बात है नाराज जी बताते हैं देखो जब किसी का साथ ध्यान देना जब किसी का साथ आपका बैरी हो जाए शत्रुता हो जाए तो अब देखना हर वगत उसका ही चिंता आता है ध्यान दे झूठा नहीं बोलना जब किसी का साथ लड़ाई हो गया किसी भी हालत से तो हर वगत उसका ही चिंता महाराज हमको ऐसा किया छी छी छी छी ऐसा किया हम देख लेंगे ऐसा आएगा लेकिन जब सत्संग हो अच्छा संग हो उसका बारे में लेकिन चिंता नहीं आएगा घर जाके बोले साधु ने ऐसा बताए वो आएगा नहीं इसी इसी को बुलाया था माया अब ये बोलोगे नारद हम दो दशम स्कंद आएगा आप देखोगे नारद जी भी गुस्सा हो गया अब सांप दे दिया था ए जा भिक्षोजनी प्राप्त तो कर ले तो नारद जी को कैसे गुस्सा हो गया इसका उत्तर हम देंगे नारद जी का गुस्सा नहीं आया था ये तो आशीर्वाद का बहाना है ठाकुर जी मिल गया नल की वर्क आएगा दर्शन स्कंद चर्चा करोगे अब ये ध्यान सिद्धांत तो सुन के रखना कोई गुरुवैष्णव ने किसी को गाली दिया डाटा है बहुत खराब अप्रोवेशन दिया ठीक है लेकिन ये सिद्धांत तो है उनका हृदय में उसका लिए कोई विद्वेश नहीं है वो उसका लिए उसका जो अभिनिवेश ध्यान दो मैंने उन्होंने बोल के तो आया है उसको सामने मिल गया तो डाटा लेकिन उसको लेके घर में आके जब चला गया वो उसका बाद उसका चिंतन लेके वो बैठे नहीं मतलब उसमें अविनिवेश उनको नहीं रहता जिस विषय में तुम्हारा अविनिवेश रहे वो तुम्हारा अच्छा चीज है तो मंगलदायक होगा और बुरा चीज है तो सदवस्तु है तो मंगलदायक है और बुरा चीज है तो अमंगलदायक है ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर तो सिद्धांत तो ये है जो गुरु किसी को फटकार लगाते गाली देता है शैतान तेरा मापिक पशु नहीं है लेकिन ये मत समझो कि उसको पशु बोलकर उसका साथ शत्रुता किया ये पशु जो बोला इसका अहोभाग्य है जो पशु बोला अब मारा अगर मारे तो अच्छा है अब वो जाग वो जब उसका पास से चला गया तो उसका भगवान का ही चिंतन है ये चिंतन उसका दिल में ठहरे नहीं उसको बदमाशी किया उसको ऐसा करे ऐसा नहीं अतः अभिनिवेश नहीं रहता गुरु वैष्णव का डांटना और जगत का आदमी का शत्रुता करना दोनों समान नहीं है बी केयरफुल दोनों को मिलाओ मन अब इधर नारूद जी कह रहे हैं कि देखो जैसे बैराणु बंधो किसी का सा शत्रुता हो गया इसके द्वारा आपका अंदर में जैसा अभिनिवेश पैदा हो जाता है मित्रता का दायरा ज्यादा नहीं होते मेरा बात समझाने शत्रुता के द्वारा आपका अंदर में जैसा चिंता रहेगा जिस वक्त जिस व्यक्ति आपका लिए शत्रुता किया आपका साथ उतना दोस्ती में उतना नहीं होता या तो सत्संग करो कुछ करो उतना वो मायापुर गया गया एक साल पहले गुरुजी आशीर्वाद किया था हो गया छुट्टी खेल खत्म पैसा आ जाओ अब तो अब एक साल बाद फिर जाएंगे तो देखा जाए तो वही मायापुर का चिंता वही भक्तों का साथ हरिकथा सुना था ये सब चिंता में नहीं आएगा साधक तो वो है जो पल भर का लिए साधु संग हो जाए वो जिंदगी में मिटा नहीं पाएगा इनको तो हम सेल्यूट देते हैं महाराज ऐसा करते जो पल भर का लिए साधु संग हो गया वो जिंदगी में किसी भी हालत से उसको मिटा नहीं पाएगा उसका दिल में एक तो बैठ गया वो इसको बोलते हैं बादशव साधु संग नारद जी इसी उदाहरण देते बोले महाराज ये जो कंसो जो है सिसुपाल जो है ये सबका सिद्धि कैसे हुआ ये तो बदमाशी किया बड़ा भारी बोले देखो ये जो कंस है वो खाते पीते उठते चलते बैठते हर वक्त कृष्णों को हम देख लेंगे बदमाश कहीं का कृष्णों को हम देखेंगे कहाँ का है ऐसा कर गाली देता है हर वगत गाली देते है कंसु कृष्णों को हम देखेंगे क्या देखेंगे हमारा दोस्तों सचमुच देख ही रहे और उठने बैठते खाते पीते पानी आ गया इधर हई पानी में किसने है मर देगा हमको <laughs> पानी खाने जा रहा है या पानी हा है नहाने जा रहा है नहाने का पानी में कृष्ण रे मर देगा हमको वो तो आकाशवाणी होता मर देंगे <laughs> कोई कृष्णों को देखे कामदेव आओ आलिंगन करे कोई कृष्णों को देखे राक्षस बदमाश हमको मार डालेगा हमको खा जाएगा जो आप देखो पिता माता देखे तो यहाँ हाँ मेरा बच्चा है उसे कौसो चानूर इतना ये जो चानूर मुस्टिक इतना तगड़ा है किश्न कितना दुबला पतला है उसका सा लड़ाई कर रहे उचित नहीं है मेरा बच्चा का नुकसान हो जाएगा चिंता करे कोई कोई अगर कुमारी रहे या तो कोई माताजी रहे वो चिंता करे साक्षात कामदेव हमारा जिंदगी में ऐसा कामदेव मिल जाता तो अच्छा होता यही तो भावना आएगा ना तो कृष्ण ऐसा है जिसको जैसा जिस एंगल से आप देखोगे वैसे एंगल से आपका भावना पूर्ति हो जाता है कृष्णों को शत्रु समाज का दर्शन किए और उठते बैठते खाते पीते नहाने जाते दे मार डालेगा कृष्ण हमको अरे पानी में कृष्ण दिख रहा है नारद जी कह रहे हैं देखो ये जो उठते बैठते चलते फिरते नहाते हर वक्त कृष्ण हमको मार डालेगा जो टेंशन है गया फिर भी ओके स्टिल ओके okay. जब भी हमारा भजन में ये सिक्का नहीं देता कृष्ण को शत्रु समझ के भजन करो लेकिन ये है ये अगर शत्रु समझ के भजन करे फिर भी इसका सिद्धि हुआ समझा मेरा बात अब इसे नारद जी अंतिम में सुंदर उपदेश दिया केनुपुप्पा येनो एनो कृष्णे कृष्ण निवेश समहा You will have to keep your attention आन टू द लोटस फिर ऑफ कृष्ण somehow हाव समों का जो सिद्धि हुआ शत्रु समझा ऐसा हमारा भजन में हम सिक्खा नहीं देंगे लेकिन नारद जी कह रहे हैं कि सिद्धि अगर चाहते हो अगर भजन में सिद्धि मतलब जोक सिद्धि नहीं ये जो सिद्धि कष्ट मिट जाए पूरा के नुपायन मन हो किसने निवेश जे, जे किसी भी हालत से कृष्ण में मन जग लग जाए तो अच्छा है एक उदाहरण दिए नारद जी बोलो देखो कीट पेशता रुद्ध कुड्डायम तम अनुस्मरण संग्रम्भो भय योगे न बिंदते तत्स्वरूपतम एक किस्म का कीड़े है उसको लेके अंदर में भर देता है और उसको बंद कर देता है वो कूड़े ये जो कीड़े हैं इसका अंदर में उसका चिंतन करते करते भयभीत होकर चिंतन करते करते उसका स्वरूप प्राप्त हो जाता कांच पोखा का, तिले पोखा उदाहरण है आप यहाँ देखे कि नहीं हम जानते नहीं बंगला में तो बहुत है, है? है। उसको पकड़ के घुसा देते एक छोटे से ये में उसको बंद कर देते वो हम भयभीत हो जाता हमको मार डालेगा और उसका चिंतन करते करते कुछ ही दिन बाद वो उसका स्वरूप प्राप्त हो जाता है जब जड़ जगत में ऐसा है अब हमने पहले ही बताया उधो जी उनको जीते जी का स्वरूप मिल गया ये किस्ुण जैसा ही है जैसा आपका मन का अविनिवेश होगा वैसा ही आपका लाभ होगा और नुकसान होगा जैसे आप हो इसे नारद जी ने सुंदर बताया देखो गोपोहो कामाद भयाद कंसो दयो निपाहा, स्नेहाद चैद्यादयो निपहानेहादयम विहो क्या बताया देखो कितना सुंदर कैसे गोपो कामात ये जो गोपिया जो है अपराखित कामदेव को कृष्ण को भजन करते करते काम के द्वारा अपराखित काम ये जड़ काम नहीं है नारद जी कहते कि गोपो कामात भयात कंशो भा, भा, भाई, भाई की द्वारा कंक्षों का अविनिवेश कृष्ण के चरण में आ गोपियों का काम के द्वारा उसके बिना रह नहीं पाएगा पर भावे हाई रश उल्लास सब गाते हो लेकिन ध्यान नहीं देते हो गोपो कामाद भयाद कंसो देशा चौद्या विदेश के द्वारा जो शिशुपाल आदि विद्वेश कंक्षों का तो भाई भयभीत हो गया था संबंधा ब्रिशयो ब्रषय वृशिवशीय जितना है ये हमारा लगता है हमारा भाई लगता है हमारा पोता लगता है ऐसा का किसा संबंध लगा था विषिवंश में वृशिवंश में जितना है संबंध लगा संबंध संबंध संबंधात वृषयोहो और स्नेहा जुयम हम लोग स्नेहों के द्वारा जुयम तोमरा तुम लोग स्नेहों के द्वारा कृष्ण के साथ संबंध युक्त हो हमारा भाई है कृष्ण जुधिष्ठि चिंता करता है अर्जुन और, और भक्ता वह हम लोग जो नारोद कहते हैं कि भक्ति के द्वारा हम लोग संबंध जोड़ लिया भक्ति तो है ही है तो ऐसे बताएं कि केनुपाइन मन कृष्ण निवेश किसी भी हालत से किसी भी उपाय आपको कृष्ण चरण में अविनिवेश होना जरूरी है नहीं तो होगा नहीं अब धीरे धीरे आए हिरण्य का प्रसंग आए हिरण्यक को तो समाप्त कर दिया को छोटे भाई थे जब भी हिरण्य को पहले निकले मैया का कोख से लेकिन बड़ा है हिरण्य क्योंकि फर्टिलाइजेशन उसका हुआ था पहले, जो पीछे रह जाता निकालने के टाइम में पीछे तो भैया का बदला लेने के लिए बड़ा वो चिल्ला रहा है ऐ कहा हो सब आओ देख लेंगे हम हमारा भा भैया का मार डाला हम देख लेंगे ऐसा करके चिल्ला अब, अब जो अब जो भैया का जो बदला लेंगे तो किसके साथ लेंगे विष्णु कहाँ है विष्णु वो कहाँ भागेगा हम तो निकाल के ही रहेंगे उसको हम देखेंगे हमारा भाई को मार डालना ऐसा अब जो पिता माता पिता तो पिता तो रोएगा नहीं पिता तो पिता कौन है हैं कश्यप है ना कश्यप की रोएगा क्या तो सब तो दिव्यज्ञान है दीति थी दो तो पत्नी सब भूल जाते हो ये जो है दीति दानव का जो दैत्य तो का जो ये जो माता बड़ा रो रही है अब लड़का भले इतना सुंदर देखने में वो लड़का अगर चले जाए तो माता का तो रोना आएगा और जितना बीबी बीबी भी बीबी जो है उनके जो पत्नी बरा रो रही है बच्चा सब है तो हिरण्य जैसा असुर वह अभी तत्व ज्ञान देते हे माताजी क्यों रो रहे हो ये जिंदगी क्या हर वकत के लिए है असुर भी उपदेश देते हैं इसलिए चैतन्य महापहू चैतन्य महापहू देखो चैतन्य चैतम ते बताए ध्यान रखना है सब सिद्धांत हो नहीं तो गौड़िया मठ का होगा नहीं गोड़िया में थप्पा लगाना चाहिए माँ बताएं देखो ओसुर हो तो आपको एक ताहे कि वॉल ओसूर भी तपस्या करता है ओसूर भी लेक्चर देते हैं भाषण देते है क्या अब हिरण्य भाषण हिरण्य अब तत्व उपदेश कर रहे माता माता अंबो अंबो हे भाई का बहू क्यों रो रही हो जानते नहीं जिंदगी अक्सर रहेगा क्या तो जाने वाला है ऐसा उपदेश करते हैं अच्छा सुनो एक तत्व उसी नट देश का एक राजा है ये कहानी बताते तत्व तो तो ज्ञान दे रहे हैं हिरण्यू तो, तो दे रहे हैं बोले ये, ये जो है ये उसी नट देश का एक राजा जानते हो भैया अंबो सुनो ध्यान से उसी का एक राजा बड़ा भारी प्रोतापशाली अब उसका राजो का आक्रमण कर दिया दूसरे राजा लड़ाई होते होते ये उसी न राजा को एकदम चुभा दिया उसी नए का राजा बेहूस होकर गिर पड़े मर गया अब जब खबर मिला राजधानी से सब पत्नियां जो है रोते रोते सब आया हम तो गया हा सामी कहाँ गए हो आप कौन देखने वाला उसी न देश को कौन संभालेगा ऐसे फूट फूट कर रो रहे ऐसा कि धरती टुकड़ा हो जाए उसी समय जुमराजी महाराज सोचे कि यही एक बहाना है शिक्षा देने का जमुराज जी महाराज के बच्चा का बेस बनाया पांच साल का बना के वो बच्चा है जैसे छोटे बच्चा है नंगा वो आके बैठे आके बोले मैया लो तुम रो रही क्यों पर देखते नो शामी मर गया हमारा ये सब ऐसा चिल्लाने लोग ये राम ये सब रो रहे हम देखो आप अपना छोटा बच्चा है हमारा पिता माता कोई ठिकाना नहीं है कौन है हम तो रहते हैं अकेला ये लोग रहते हैं सब ये इतना बड़ा है इनका बुद्धि ने अच्छा किसका लिए रो रहा है उसी ने उसी का राजा उसी का राजा कौन है यही दिशो अच्छा उसी न का राजा ये है तो ये तो सामने ही पड़ा है उसी न का राजा अगर ये शरीर मुर्दा है तो उसी देश का राजा तो मौजूद है आपके सामने ना वो आत्मा का लिए रो रहा है जो निकल गया शरीर से कम टू द पॉइंट कम टू द पॉइंट यही ना बताओ ओ आत्मा के लिए रो रहे हो शरीर तो तुम्हारा पड़ा हुआ लेके जाओ मन्ना वो निकल गया आत्मा निकल ओ हो आत्मा के लिए रो रही हो तो एक प्रश्न है जो आत्मा के लिए रो रही हो उसी ने देश का राजा का शरीर का अंदर में जो आत्मा था तब तो आप देखें तो आत्मा को देखे नहीं अब जब निकल गया तभी तो देखते नहीं तो रो रहे किसके लिए ऐसा करके सुंदर तत्व को उपदेश किए उपदेश देने के बाद बुद्धि सही हो गया रोना समाप्त, वो सोचते कि जाना तो तुमको ही पड़ेगा हमको भी जाना पड़ेगा बोल के तत्व ज्ञान हिरण नगर उपदेश किया और एक उपदेश है सुंदर जावत लिंगानितो ही आत्मा ताबत कर्मो निबंधनम ततो विपर्जय क्लेशो माया जोगो अनुवर्त ये ध्यान दे के सुनना जावत लिंगान नितो आत्मा जब तक आपका जो आत्मा है अंदर में जीवात्मा अब परमात्मा तो रहती ही है दोनों दोस्त हैं उपनिषद में है। बताया था बार बार एक बात नहीं बताएंगे अब जावद लिंगा नितो ही आत्मा इसका मतलब क्या है भले इसका उत्तर हमने पहले दिया था जब नारद जी बैसदेव जी के पास आके बोले नारद जी वैसदेव जी को पूछे आपका शरीर मन एवं आत्मा का साथ सुस्त है क्या ये क्या माने हम लोग बोलते हैं महाराज कैसे हो यही तो बताते हैं नारद जी आके पूछे आपका आत्मा मन और शरीर का साथ सुस्त है क्या तो इसका कैसा गहरा चीज है तो जावत आपका लिंगानितो ही आत्मा आपका जो जीवात्मा अंदर में है जीवात्मा जीवात्मा का साथ ये माया जगत का जितना संबंध बने रहेगा जितना दिन तक सो लॉन्ग एज यू हैव कनेक्शन विथ दिस मेटेरियल वर्ल्ड माया तब तक आपका भजन में सिद्धि हो नहीं सकता आपको ये जो लिंग शरीर है जो ये शरीर छोड़ने का बाद फिर आपको फॉलो करे जैसे फूल की महक है ना जैसे उधर फूल हुआ है बगीचे में फूल के महक कैसे आता है वायु लेके आते हैं ऐसे आपका जो शरीर से जीवात्मा जब निकल जाए उसके साथ उसका जो आपका जो संस्कार है जो संस्कार आपने आपका आपका संस्कार जो अभी हुआ है मरने के टाइम में वो संस्कार आपको फूलों का महक का मापी फॉलो करेगा आपको जो जोनी में आप घुसोगे जैसे पूरंजर का कहानी बताएं जीवात्मा घूमते घूमते एक शरीर का अंदर घुस गया मैर का मा मैया का कोख में उधर से जन्म हुआ है तो प्रश्न आता है ये जो आपका जो उदाहरण दिया हमने ये आपका जीवात्मा शरीर छोड़ने का बाद भी आपका मुक्ति नहीं है क्यों आपका भोगने का वासना नहीं गया तो यू विल हैव टू तो कम ही अगेन चाहे इतना सुंदर देश में पांचाल देश में जन्म नहीं दे एसीडीसी के घर में झोपड़ी पट्टी में भी दे दे कलकत्ता में किसी जगह झोपड़ी पट्टी में दे दे ऐसा भी हो सकता है रिश्का वाला ठेला वाला बन जाओ या तो बंदर बन जाओ किसी जंगल में जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको भोगना पड़ेगी ये वेत वेद का उपनिषद सारे निश्चय है अवश्य वक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम जो शुभ और अशुभ कर्म करोगे वो तुम्हारा कर्मों का जो विस्तार किया तुमको ही भोगना पड़ेगा जैसे नारद जैसे इंद्र जी को भोगना पड़ा इग्नो जी को भोगना पड़ेगा इंद्र जी इतना कर्म करने में लगे रहे काट दिया फिर मुसीबत में गिरा फिर समस्या का समस्या तो उसको ही तो मुसीबत में पड़ना जैसा कर्म ऐसा उसका फल तो जावत लिंगान्य ही आत्मा तावत कर्म निबंधनम जब तक आपका जीवात्मा ये जो लिंगान्य तो आपका आपका जो लिंग शरीर है इसका साध संबंध को नहीं तोड़ते हैं तब तक आपका कर्मों का जो लिखा हुआ है निबंधन कर्मों का जो फेर है कर्मों का फेर ये छूटने वाला नहीं अब जब तक कर्मों का फेर नहीं छूटे तब तक आपका विपर्य कभी हंसोगे, कभी रोगे क्लेश होगा अब माया का भी योग तब तक आपका चलते रहेगा माया जोगो अनुवर्तते किसी भी हालत से आपको एक उदाहरण और दिया सुंदर देखो जी, ये सब जो जोमराजी उचो कहते हैं जोमराज जी जो बच्चा बन के आए हैं उसका सु, उपदेश और ये सब कहानी कौन कह रहे हैं कि हिरण्य कह रहे हैं। मेरा बात समझा हिरण्य कु बोलते हैं तो देखो अभी जोराज जी आए हैं ऐसा ऐसा बोल रहे हैं तो ये क्या कितना बड़ा तत्व है कृष्णों की काट काटना चाहते हैं <laughs> ऐसा भी होता है कीर्तनकारी कैसा भी है तत्व होता है जो <laughs> क्या करोगे अभी वो बोलते हैं देखो सुदान जोमराज जी कहते हैं ओ मैया लोग जो रो रही थी वो तो देखो जगत का माया कैसा है बोल कैसा है देखो एक तो पंछी का संसार है छोटे सी बच्चा तुम मैं जैसे तितुक माज मजाक करके बोलते हैं, है, क्या बोलते हैं? मैं जे तू तुई वैष्णव मुई वैष्णव तुई वैष्णव ही वैष्णव मुई वैष्णव आर वैष्णव हरे तीन वैष्णव घरे थकते कांटा खा में पौरे बांगला में बोलते हुए। एक है महाराज जी हुए, बोल जे हम एक वैष्णव है और तू एक वैष्णव है हरे मतलब हम लोगों का लड़का जो है ये तीनों है और कांठ, कांठाल जो है कांटल जानते हो कंठाल पोनस पोनस अरे कंठाल नहीं जानते जैक फ्रूट पंजाब का लोग तो बड़ा मजा है जानते नहीं है कंटाल जैक फ्रूट ये ये जो हमारे घर में हुआ है तीनों रहते ही हो, बाहर का आदमी को तो देखे आएगा तू पागल वनी है क्या <laughs> तुम्हारे तो के बता दे तू ही ही मैं हमारे तीन तुम बैष्णव मई बैषल खाए पागल हो गया खाएंगे <laughs> ठीक है खाओ ये तीन जो है तीन पंखी का संसार एक बच्चा है अंडा फूटा है बच्चा और ये जो है बीबी -बी और खुद है और एक दफे क्या हुआ ये एक शिकारिया आए, शिकारिया के जाल बिछाया जाल बिछाने का बाद और उन्होंने क्या की ये लुक जो बड़ा अच्छा चीज दिया जाल में फंस गया जाल में फंस गया जाल में फंस गया।, गया अब क्या करे ऊपर से वो देख रहा है, चिल्ला रहे आये हाय ये बच्चा को कौन पालेगा? बच्चा को कौन पलेगा हमारा बच्चा पलना तो आता नहीं अब ये गया हमारा कौन करे हारा हारा हाँ हार, ऐसा करते करते वो पंछी क्या किया उन्होंने भी दुख के मारे चिल्लाते चिल्लाते क्या गया वो जाल में जाके और बीबी के साथ वो भी फंस गया और बच्चा देखे बच्चा तो थो थोड़ा होश आया बच्चा दे वो उड़ता उतना उड़ना नहीं जानते लेकिन इधर से इधर चल ला सकते इधर से उधर उड़ के वो भी से जब पिता मता गया तो हम किसके लिए रहे हम तो उसका पीछे ही जाएगा वो भी छरंग लगा के आए और जाल में तीनों फंस गया और शिकारी तीनों पंछी को लेके चल गए समझा मेरा बात तो हमारा भजन भी ऐसा ही है गुरु वैष्णव बोलते हैं तो हमने बेस ले लिया ब्रह्मचरी बना लिया लाल कपड़ तिलक मला लिया सब कर लिया और लोगों को बताते देखो संसार में मत पड़ो संसार बड़ा मुश्किल है और खोद संसार में है वो सब लड़की का पीछे नजर है कौन पैसा देगा समझा मेरा बात इसका उदाहरण देते हैं वैष्णव लोग बोले ये एक तोता है वो तोता क्या करते हैं उसको सिखा के रखा है कहा से नाजा ने ऐसा मुखस्त कर लिया वो मुखस्त बोलते हैं सारे जंगल में एक बांगलो है उसका ऊपर एक आदमी रहते हैं वो तोता को रख दिया वो तोता उदा से चिल्ला चिल्ला के बोलते हे देखो सावधान समपंची हो शिकारी आएगा जाल बिछाएगा तुमको पकड़ के ले जाएगा बी केयरफुल सब बोलते हैं लेकिन उस खुद को पता नहीं जाल क्या होता है उसमें फंसना क्या है और मूर्ख क्या किया वो तो खुला रहता था शिकारी आके जाल बिछाया था किसी भी हालत से मुखस्त किया किसी से मुखस्त कर लिया था और जाल बिछाया और जाके उधर फंस गया उधर आगे फंस गया और जाल का अंदर भी हो तो मुखसते है उसका जाल का अंदर से बोलते हैं ओ सातान हो जाओ शिकारी आएगा जाल बिछाएगा तुमको पकड़ के ले जाएगा अरे मूर्ख तुमको पकड़ के लेकर तो में गिर गया ये हमारा सन्यासी ब्रह्मचारी सबका हालात ये नहीं होना चाहिए सब दूसरे को उपदेश दे अपना लिए कोई उपदेश नहीं है ये नहीं होना चाहिए जो भी है यह उपदेश गया अब हिरण्य माताजी और बहू को जो तो सांत्वना दिए हैं उसके बाद यह प्रसंग आता है हिरण्य बड़ा भारी तपस्या करने के लिए गए क्योंकि विष्णु को मारना है कहाँ विष्णु रहते हैं तो ताकत देखें हम बोलके के तपस्या करने के लिए चले गए तपस्या करने के लिए किसका तपस्या करें ब्रह्मा का ब्रह्मा का तपस्या किया बड़ा भारी तपस्या ये इतना ऐसा तपस्या कोई कभी भी देवता असुर किसी ने भी आज तक ऐसा तपस्या नहीं किया इसलिए ब्रह्मा जी ने बोले अरे महाराज तुमने जो तपस्या किए हो न भूतम न भविष्यती ना तो किसी ने किया था ना भी भविष्य में कोई करेगा अरे मा इतना तुम्हारा शरीर कीड़े खा लिया पूरा और ए ब्रह्मा जी आए आके पानी का छिटका दिया और तो फिर ठीक हो गया पहले तो ब्रह्मा के बोले कहाँ अरे बाबा ध्यान से देखा वो तो कीड़े खा लिया पूरा दिमक है ना दिमक दिमक खा लिया पूरा जब निकाला और बड़ा कितना प्रेम असुर का भी प्रेम होता है ओ छंग लगा कर गिर गया चरण में हाँ महाराज आए हो आप बोले पूजा किया सब कुछ किया और ब्रह्मा बोले बताओ तपस्या में मैं तो संतुष्ट हूँ बोले आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा कौन से आशीर्वाद बोले हमको किसी ने मार नहीं सके घर में नहीं बाहर में नहीं आसमान में नहीं जमीन में नहीं पानी में नहीं हैं और तुम्हारा सृष्टि कोई प्राणी हमको नहीं मर सके अस्त्र के द्वारा नहीं मरे स्वास्थ्य के द्वारा नहीं मरे किसी भी हालत से अजर अमर पहले बताया था ब्रह्मा को हम अमर हो ब्रह्मा बोले ये तो हम ही अमर नहीं है तुमको कैसे देगा ब्रह्मा चला गया फिर फिर तपस्या तो शुरू किया फिर आए वो देखो इसका पसंदीदा नहीं है दूसरा दूसरा पुराण में है पहले तपस्या करते ब्रह्मा जब आए तो बोले हम प्रसन्न प्रसन्न अश्मि हम प्रसन्न है बहुत मैंगो बोले हमको अमर बना दे अरे अमर बना दे ये भी कोई बात हुआ हम तो खुद ही अमर नहीं है दीपरार्ध हमारा भी सौ साल होगा सौ साल का हिसाब दिया था ब्रह्मा का याद है ना सत्यपा दापर कली ऐसा करके इकहत्तर बार जब चक्का घूमे तो एक मन्तर एक मनो ऐसा वापी चौदह मनुजायी तो ब्रह्मा का बारह घंटा होता है ऐसा करके अभी हिसाब लगाओ तो पागल बन जाओगे तो ब्रह्मा का सौ साल का उम्र है नाउथिंग ऑफिट अब ब्रह्मा बोले हम भी अमर नहीं है तुमको कैसे करें तो फिर चला गया ब्रह्मा फिर तपस्या तो किया बोले ब्रह्मा तो बुढा है ही है उसको बोका बनाएंगे अमर वाला ले लेंगे लेकिन घुमा फिरा के ऐसा करके बुद्धि तो कम है ब्रह्मा का <laughs> करके ऐसा मांगा ब्रह्मा ने दे दिया अमर वर्थ मांगा नहीं तो सारे दे दिया वो ठीक है जा अब होने के बाद जब आए तुम्हारा तो महाराज एक सांप को अगर दिन पे दिन आप दूध पिला के केला दूध खिला के उसको रखो तो सांप क्या करे सांप क्या चुछ? आपको चुम्मन करेगा क्या इन्होंने मेरे को दूध खिलाया था इस्तेमाल करे वो सांप का काम ही है वो डांसेगा ऐसे बंगाल में एक कथा है दूध कोला दी हम साप <laughs> दूध दे के सांप को पूछा है ऐसा ही है आलोक तो ऐसा करते करते वो आए तो महाराज वो जो हुआ निशिंग भगवान भी बाद में हम चल के देखोगे जे कैसे डांटा है ब्रह्मा को ब्रह्मा जी को बोले वही नाम अमृत व्यथा तुमने हर अक्सर ऐसा वर मत दो ये वर को संभालने के लिए कैसा नुकसान कैसा भोगना पड़ा जहां तक ऐसा वर दे दिया आपने वही नाम अमृत व्यथा सांपों को क्या अमृत खिलाया जाए सांपों को अमृत खिलाया जाए सांपों को अमृत खिलाओ तो सबका कि जहर नहीं होगा ज्यादा होगा ज्यादा होगा दूध खिलाओ खूब और सबका जहर ज्यादा बढ़ते जाएगा कोई लाभ नहीं है अब ये आके इतना उसका पावर हो गया और त्रिभुवन में किसी को मानता नहीं ए इधर हेरा उधर जा ऐसा हो गया त्रिभुवन में वो तो चाकर जैसा समझते किसी को मानता नहीं किसी को सम्मान नहीं देते अब विष्णु का ऊपर तो है ही है उसका गुस्सा क्या करे उन्होंने क्या किया अपना बच्चा हुआ प्रह्लाद संगलाद ऐसा करके कई लड़का है उनका इसमें प्रहलाद नाम का जो लड़का है इनको पाठशाला में भेज गया पाठशाला जानते हो तब का जमाने स्कूल उसमें गुरु है गुरु कौन है संडो और अमर को सौंड अमर को किसका शुक्राचार्य जी जो है देवका देवता का गुरु है इनके पुत्र है दो पुत्रों इन्हीं का पास जाके सारे असुरों का जो बच्चा है तमाम असुरों का जितना बच्चा है सबको इसी पाठशाला में भेजा जाता है और सबको ये उधर शिक्षा मिलता है अब प्रहलाद को क्या शिक्षा देगा प्रहलाद को क्या शिक्षा मिलेगा वही तो मिलेगा जो असुर वालों को मिलता है उसको भी यही मिले लेकिन प्रहलाद महाराज का तो शिक्षा तो मिल गया था पहले प्रहलाद महाराज का तो शिक्षा मिला था पहले ही कब मिला था जब ये अपना कयाधु मां मैया का कोक में था तब उसी समय नारद जी ने इसी बच्चा को लक्ष्य करके जो उपदेश दिया था सारे उपदेश उसके अंदर में रहा क्योंकि आशीर्वाद ये मांगा था कयाधु जे नारद जी से जब हमारा स्वामी आ जाए तब हमारा ये संतान प्रसव हो उसका पहले ना हो इच्छा प्रसव तो नारद जी ने आशीर्वाद किया था तो बच्चा बनी बनी बनाया था अंदर में बच्चा कोई ऐसा नहीं था तो बच्चा को जो उपदेश किया था सारे भगवत तत्व विज्ञान जो है इसका हृदय में अंदर में देखो महापुरुष का कितना क्षमता है और ये जो अभी जो अभी जन्म हुआ इसका हिरण्य बड़ा हुआ तो बच्चा को भेजने भेज दिया पाठशाला में अब वो सोचते रह गया कि महाराज हमारा तो शिक्षा तो हो गया अब कौन सी शिक्षा ले इधर नया वो लोग असुर का जो जो शिक्षा है औरथों और काम असुर का तो धर्म भी नहीं है फिर भी उस जमाने का जो असुर था वो उसका भी धर्मों का थोड़ा डर था इस जमाने में तो ये भी नहीं है इससे बढ़कर असुर हो गया सब उस जमाने में नियम था लेकिन इस जमाने में कोई नियम भी नहीं है वो लोगों को भी एकदम पार कर गया इतना बड़ा असूर हो गया जब ये इधर जो भेजा और जब भेजा तो ये बेचारा क्या करे जो राजा ने भेजा तो प्रश्न किया राजा ने भेजा तो जो सिखाता है वो चुपचाप सुनते प्रहलाद महाराज जी ऐसा है कि गुरु का साथ तर्क नहीं करते वो जानते ही जो गुरु जो सीखाते कोई काम का नहीं है तो भले उसका सतर्क करे इतना बुजुर्ग है चुपचाप जो सिखाते है, सुनते है, कुछ नहीं बोलते शिक्षा तो ले लिया नारद जी से अब जो सिखाते हैं चुपचाप सुनते हैं कुछ नहीं बोलते अरे ये गुरु जी हैं जो गुरु दोनों गुरु हैं वो सोचे बड़ा भाई शिक्षा हमने दिया है एक काम करे बच्चा को लेके हिरण्य को सिबू का पास ले जाए तो क्या क्या हमने सिखाया तो ये तो थो थोड़ा बोलेगा और हिरण्य राजा हमारा ऊपर संतुष्ट हो जाएगा ये भी हो सकता है कोई हाड़ माला कुछ सम्पत्ति भी दे दे ले जाओ भेट बच्चा को इतना सुंदर सिखाया जाओ तुम्हारा लिए हो सकता राजाओं का ये तो काम है प्रहलाद महाराज को जब लेके गए वो गुरु दोनों गुरु और हिरण्य को बोले महाराज कितना सुंदर सिखाया अब देखो बच्चा को थोड़ा टेस्ट करो परीक्षा तो गोदी पर बैठा चला एकोदा सुरोराटो पुत्रम अंकम आरप्यो पांडव प्रपच्छो कत्तम वत्सो मन्नते साधु जग भवान ऐसा छोटा बच्चा है उसको अगर बोले ऐ बोल तो ये वो घबरा जाएगा इसलिए बोले देखो तुमने बच्चा बत्सो बच्चा तुमने जो जो सीखा है अच्छा समझते हो ऐसा कुछ है बत्सो मन्ने साधु ऐसा कुछ सीखे हो तो बताओ जो आपका इच्छा है अच्छा कुछ बताओ जो सीखे हो प्रोल्लाद महाराज ने सोचे कि हमने तो सीखे तो है लेकिन इधर तो हम बक्का हम तो सीखे उधर असली सिक्ख्या तो उन्होंने उत्तर दिए एकदम आनंद के साथ सच्चा उत्तर दिए तत्साधु मन असुर वर्ज दे सदा समुदिघन दिया बन अम्गत हो यद हरिमा श्रैत कितना सुंदर उत्तर दिया देखो जब बताएं का बताए रा, राज तो क्या समझते है अच्छा तो बोले हमने यही समझता है अच्छा कि ये जो संसार नामक जो कूप है कुए है इसी से निकलकर बन में जाकर हरि का भजन करी ये अच्छा समझ क्योंकि इसमें उद्वेग बने रहते हैं टेंशन बने रहते हैं संसारी जीवों का तत्साधु तो मन्य है सूर्य असुर वर्ज नाम ये हम अच्छा समझते हैं असुर वर्जो असुर पिता नहीं बताया देखो कैसा बुद्धि है बच्चा का जैसे वो संतुष्ट होगा वही उसका टाइटल दिया तत्साधु तो मन्य है असूरवरज दे ही नाम हम ये देहोदारी जीवों के लिए हम यही साधु अच्छा समझते हैं जब ये समुद्र विघ्नो सर्वग टेंशन बने रहते हैं ये संसार ये कुआ है कुप इसे निकल कर बनम गरिमाश्रय तो हाँ हरिका चरण आश्रय करे तो अच्छा ये बड़ा गुस्सा हो गया ए, कहां से ऐसा सिखा? कौन सिखाया तेरे को इतना बड़ा गुस्सा हो गया कहां से ऐसा बोलना शुरू कर दिया बच्चा है काल का बच्चा है देखो इस बात है इतना सुंदर साधु लोग जो है प्रहलाद महाराज जी को दंडवत करते हैं बोले देखो इधर जो टाइटल दिया तो साधु मन ने सूरवर जय ये असुरो वर्जो पिता नहीं बोला मतलब असुरो असुर उसूर खानदान में आप सबसे बड़ा असुर हो उसका तो ये टाइटल बहुत अच्छा लगा क्योंकि ओसुर का राजा हूं और साधु लोग बोलते हैं है जितना सारे असुर असुर वक्त है इसका एकदम अंतिम अवस्था में पहुंच गया कितना खतरनाक अवस्था उसका समझा मैं वहाँ साधु लोग हंसता है प्रहलाद महाराज के पीछे प्रहलाद महाराज इतना टाइटल दिया उसमें वो हंसे लेकिन साधु लोग मजा उड़ा बोले वाह सुंदर टाइटल दिया इसको असुरो जो बोला माना असुरोत्म में आपसे ऊपर कोई नहीं है आप सबसे बड़ा बड़े असुर हो लेकिन तमीज का साथ बोला इतना सुंदर वो तो अच्छा समझा पहले असुरो वजू फिर ये उपदेश सुन बहुत गुस्सा हो गया hey, कैसे ऐसे सिखा दिया जो ऐसा राग गुस्सा हो गया हमारा शत्रु है विष्णु इसका दल का आदमी है ये इसका पक्ष का क्या सिखाया है सब बड़ा आश्चर्य हो गया और फिर उसको लेके क्या करे वो गुरुजी बोले महाराज हमने तो सिखा नहीं उसको क्या क्या चुपके से लेके गया वो जो छोड़ दिया पिताजी बोले लेके जाओ अभी सीखा कुछ नहीं हुआ क्या सिखाए वाह पाठशाला में लेके गया जाके और बच्चा को सामने बैठाया वत्सो प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामा बच्चा तुमको एक बात पूछे सच्चा बोलना झूठा नहीं बोलना बाला है बालान कुतुस्त बालानी एशो बुद्धि विपर्जय बुद्धि भेद परकृत उतो ते सतो अभवत भन्नताम शु कामान गुरुनाम कुल नंदन हे कुल नंदन असूर खानदान का तुम बच्चा हो राजा का लड़का हो युवराज हो तुम अब तुमने झूठा नहीं बोलना अब ये बताओ तुमने जब पिताजी का सामने ये सब बताया ये शिक्षा तो हमने नहीं दिया था कहा से तुमको मिला पूछा कैसे बता तो अब यहां जो है प्रोल्लाद महाराज को ऐसे समझाया बुझाया देखो ये चंदन वन है इसमें अगर काटे का झाड़ हो जाए तो मुश्किल है वो लोग सोचते है कि जो ये जो तुम्हारा ये जो असुर का खानदान असुर का खानदान को क्या समझते हैं वो लोग भले हमारा जैसा ऊंचा खानदान है असुर का खानदान इसने प्रहलाद जैसा कांटे पैदा हो गया कैसे हरिदास को जैसा पिटाया था चैतन्य भाग चैतन्य चौतन वहां मुस्लिम लोग बोलते हैं अरे तुमने जबन कुल में अविर्भव तुम हिंदू जैसा नीचा काम कर रहे बोले ना उसका काम यही जो जो खानदान में पैदा होता वो आपने को ऊंचा समझते फिर जाके बच्चा को लेके फिर शिक्षा शिक्षा दिया उसके बाद कई दिन बाद फिर लाया बोला राजन आप तो ठीक शिक्षा दिया अब आप पूछो ठीक से जब आप पूछना शुरू कर दिया प्रलाद बोलो काले न ऐतावत आयुष्मन कालेन ऐतावत आयुष्मन यद अशिक्षत गुरुर और गुरु का निकट तुमने जो शिक्षा लिए हो ये बताओ प्रहलाद महाराज जी झूठा बोलने वाला नहीं है वो तो जानते हैं गुरु तो शास्त्र का सिद्धांत हो गुरु एकांत रूप वैष्णव छोड़ के कोई गुरु नहीं होता जो ही गुरु वही वैष्णव जो वैष्णव वही गुरु तो उन्होंने सोचा हमको पूछा है वसुर का राजा और सूर्याज पूछे हैं तुम गुरु का पास क्या सीखे हो तो गुरु तो प्रहलाद महाराज उनका पास क्या सीखे हैं तो बोले उत्तर प्रहलाद कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सक्षम आत्म निवेदनम पुंसार पिता विष्णु भक्तिशित नवलक्षण क्रिए तो भगवती आध्या तन मन ने अधितमोत्तम हो गया छुट्टी ऐसा उत्तर दिया और तो और ज्यादा गुस्सा हो गया है प्रहलाद उबाचो शवन कीर्तन विष्णुस्वरण पाद सेवन अर्चनम बंदनम दर्शन सक्षम आत्म निवेदनम नवोविधा भक्ति का पूरा खुला पर्दा खोल दिया और ज्यादा गुस्सा हो गया अपना गद्दी से लेके एकदम फेंक दे जब भाग्य से कहा से आया है हमारा उसूर खानदान है यहां से कहा से आ गया एक बेकार का यहां से और बताना शुरू देखो ये छदोवेश लेके हमारा उसूर खानदान में ये ये तो ये तो बदमाश है ये से ने उत्तर दिए देखो तुम्हारा किसी अंग सड़ गया खराब जैसे कैंसर पैंसर हो जाए तो वो अंगों को काट के फेंक देने से बाकी जो शरीर है अच्छा रहता है हिरण्य बोलते हैं सुनो अगर शरीर का किसी अंगों में ऐसा बीमार फैल जाए कि वो बीमार रखे तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा तो उसी जगह को काट के माया मत करो उसको काट के फेंक दो इसमें क्या होगा बाकी जो आपका शरीर है वो तो अच्छा जिएगा तो ये लड़का को काटो पीटो कोई भी करो मारो खत्म कर दो इसको दरकार नहीं ये सब कहां से आए है बाद में बोलेगा जो भी है अब यह प्रहलाद महाराज जी गुरुपुत्र आके बोले तो हैरान की बात है प्रहलाद तुम कहाँ से सीखे हो गुरु पुत्र तो पहले बताएं और ओसुर राज ऐसा कर रहे हैं तो जैसे गुरु पुत्र को मार डालेगा गुरु पुत्र थर, -थर कापने लगे महाराज विश्वास करो कसम से हमने सिखाया नहीं विश्वास करो हमने क्या ये सब सिखाएगा क्या कोई दूसरा बच्चा है सिखाया देखो पूछो नौमत प्रणीतम न परो सुतो सतो की निया च्यमन्नु, निया च्यमन्नु हम लोग का ऊपर चढ़ाई मत अपना हम लोगों ऊपर आक्रमण मत करो ऐसा मत बोलो गुरु क्योंकि ये जो आपका जो लड़का है ना तो हम लोग सिखाया ना तो इनके साथ किसी गुरु वैष्णव का संबंध हुआ क्योंकि हम लोग तो घर में कैद करके रखते हैं पाठशाला का बाहर नहीं थे थे थे। तो कहां संभव है कि दूसरा आदमी आके सिखा दिया तो इसलिए एकदम जोर जबरस्ती बोला नौमत प्रणीतम न पर प्रणीतम हम लोग सिक्खा नहीं दिए और दूसरे आके भी इसको सिखा नहीं सुतो बदत्तीसो तबेंद्र सत्यो नैसर्गिकम ये का स्वाभाविक है इसका हृदय में यह सिक्खा है कहां से आया हमने हम नहीं, हम नहीं रूप मतलब में इसका दिल में इस सब सिखा है सब हमने सिखाया नहीं राजन विश्वास करो हम लोगों का ऊपर गुस्सा मत करो गाली मत दो तो राजन ने बोला अच्छा तुम्हारा बात सीखा नहीं तो कहां सीखा तो फिर बोलो नारद जी बोले गुरु नैव प्रतिपक्तम भयो अहासुर सुतम नोचे गुरु मुखियम ते कु अभद्रो अभद्रा सतीमती सतीमती गुरु मुख से सीखे नहीं तो कहाँ से सीखे हो बताओ पूछा तब प्रहलाद महाजी उत्तर देते अरे ये सब गुरुजी जो सामने है वो कैसे हमको ये सब सिखाएगा थोड़ी उसका अंदर में सब ज्ञान है आपका अंदर में जो ज्ञान नहीं है तो कैसे दोगे सीधा उत्तर दे दिया अरे गुरु मुख से नहीं सिखाया तो कहाँ से सिखाए है गुरुजी गुरु से तो सिखा है नहीं तो प्रहलाद माजी बोल मोती पर तो सो मिथो विपदे तो गृह व्रता नोवीर विश्ता मेश्रम पुनः पुनः चोरवी तो चौर वना महाराज ये कैसे सीखा देगा ये जो गुरु है सिक्का देगा हमको एक इसको सिक्का है कहाँ मोतीर् न किसने परो सतोबा मिथो भी पद दे तो गृह व्रतानम जो लोग गृह में भी है गृह मतलब जिसका गृह मेधा मतलब तैगी बन गया फिर भी उसका अंदर में गृह है गृहो का जो मेधा संसारी आदमी का जो विचार है वो अगर रहे तो उसको गृह बोलते हैं संसार में रह के भी किसी आदमी का ऐसा हो हो सके तो उसका गृह मैधा नहीं है छूट गया अब तैगी बन के भी उसका अंदर में गृह मेधा रह जाए तो तैगी बन के कोई फायदा है नहीं तो इधर बोलते हैं मोतिर न किस सतोबा मिथो भी तो गृह बताना ये गृह में व्यक्ति को कृष्ण के चरण में अपना तरफ से भी नहीं आता और किसका पास तो जाता ही नहीं भक्ति का लिए मोतिर न किसने सतोबा औदांत तो गोभीर तमी विषताम तमिश्रम ये तो अंधेरा में डुबकी लगाते हैं माया का विषय में जानी नाम तत्म जगृति संयमी जसम जगृति सा निशा सा, सा पश्वतो मुने हम्म इसे बोले जो हमने सिखाया नहीं देखो संसारी आदमी का तो ऐसा ही भाव है जितना ही संसार का कष्ट हो कुछ भी हो फिर संसार छोड़ के उसको इच्छाहीन तक किसी भी जगह जाने का जैसे कुत्ता बहुत दिन दो एक दिन से पूरा खाया नहीं दो एक दिन से और महाराज वो क्या करे और पैर का नीचे बड़ा धूखा था और कुत्ते मिल गया हड्डी मिल गया गोरू गोरू का हड्डी या किसी का हड्डी मिल गया वो हड्डी को लेकर वो कुत्ता ने मुख में ले लिया और एक जगह जाके बैठ के आई आई करके वो हड्डी को चबा रहे अब बेचारा उसको क्या पता है ये हड्डी छः महीना एक साल का है उसमें कुछ नहीं है वो चबा रहा है भूख लगा है बहुत और चबाने का साथ साथ क्या हो रहा है ध्यान से सुनो ध्यान से ये जो चबा रहा है चबाने का साथ साथ क्या हो रहा है उसका हड्डी का जो ये गुटला है इसका चुप जाता है उसमें कून निकालता है कुत्ता का ही अपना जो भूख है उसमें आई आई करके काटता है उसमें उसका खून निकालता है तो सूखा है हड्डी उसमें जो खून निकालता है उसको टेस्ट लग टेस्ट लगता है वाह वो सुंदर है वो सोचता है कि हड्डी से आ रहा है हड्डी में कुछ नहीं है उसका अपना ही खून निकल रहा है उसमें स्वाद अस्वाद आ रहा है तो वो सोचता है कि ये हड्डी से आ रहा है उसको छोड़ना नहीं चाहते संसार आदमी ऐसा है संसार बना लिया और किसी भी हालत से संसार में जितना लाथी खाए जितना भी कुछ भी हो मारा संसार सर छोड़ के कहाँ जाए संसारी तो एक जगह है मठ में आए तो रहने नहीं फेंकोगे कैसे रहोगे संभव नहीं है घर में भी जाओ तो नहीं है कहा जाओगे तो इसलिए बताया प्रहलाद महाराज जी देखो ये संभव नहीं है कल ये लोग कैसे विष्णु चरण में भक्ति का बारे में जो हमने बताया कैसे सीखेगा ये इसका रास्ता ही नहीं है कहाँ से सीखेगा ये विदु स्वार्थ गतिम ही दूरा सयाजे बहिरा अंधा यथाध स्त्रि सुचतांत मुदाम निबाध्यादु स्वार्थ गतिम ही विष्णु ये लोग जानते ही नहीं जो अंतिम में तुम्हारा जन्म जिंदगी में जीते मरते एक जगह है उसका नाम विष्णु जब मर जाओगे तब बोलेगे राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है क्यों भाई मरने के बाद राम नाम कहे क्यों ना पहले ही कह दो मरने मगए, मरने के बाद कहे क्यों मुर्दा सुनेगा क्या पहले नहीं बताया और बंगला में क्या बोलते हैं हैं बंगला में क्या बोलते हैं वहां या तो हैं है, है? है? है? बोल हरी बोल वलोहरी हरी बोल वलोहरी हरी बोल अरे हिंदी में बोलते हैं राम नाम सत्य है राम नाम सत्य ये तुम्हारा समझ में नहीं आया था राम नाम जो सत्य है अभी समझ रहे हो मरने का बात अक्ल नहीं होता राम नाम सत्य है बोल रहे हो अभी बोल रहे है मरने का बात पहले समझ में नहीं आया राम नाम सत्य ये बोला देखो नौते विदु सार्थक तिम विष्णु तुम्हारा जीते जी और मरने का बात एक ही रास्ता है वो भगवान विष्णु चोर कोई नहीं है सोनी देवता गणपति देवता कोई तुमको रास्ता नहीं दिखाएंगे हो गया छुट्टी यहाँ नौते आत्मा का जो संबंध है विष्णु का साथ है विष्णु चोर कोई नहीं है ये लोग समझे ही नहीं बहिर्थम इसका बुद्धि में सारे कचरा पड़ा हुआ है वो कैसे समझे सब बहिर्थमान जैसे अंधा व्यक्ति किसी अंधा व्यक्ति को लेके चल सके दो अंधा व्यक्ति चले कैसे चले बेचारा एक अंधा एक लंगड़ा है वो चल सकता है क्योंकि लंगड़ा व्यक्ति को कांधे में ले लेगा अंधा व्यक्ति बैठे रहेगा ऊपर और लंग, लंगड़ा व्यक्ति को कान में ले ले और लंगड़ा व्यक्ति बोले चल ए बाया चल इधर गाड़ी आ रहा है इधर मत जाना ठहर जा ये तो बोलेगा कौन लंगड़ा है और जो अंधा है वो है। दोनों अंधा है तो कैसे चलेगा दो नहीं पड़े ऐसा आजकल का हालत है तुम्हारा खुद का ही तत्व नहीं है तुम भाषण दोगे कैसे दोगे तुम तो मारोगे आदमी को तुम्हारा खुद का अनुभव है बैठ गया भाषण देने के लिए नई मत स्पूरु क्रमांश्यादर्थो मोही असाम पद रजो विषेकम निष्किंचनम नृणी तो यावत इसी का इसी को देखे शुरू किया था इसी को देखे अंत हो नहीं छांगमती स्थावत उमान भगवान का चरण को स्पर्श नहीं कर सकोगे आउट ऑफ योर ओन एफर्ट्स तुम्हारा संभव नहीं है जब तक एक शुद्ध गुरु वैष्णव का परमांशु का चरण धूली तुम्हारा सर पर पड़ जाए तुम्हारा खोपड़ी में जितना सारे है सब सुंदर ठीक हो जाएगा व्यवस्थित हो जाएगा खोपड़ी में जैसा बढ़ा हुआ है सारे सुधर जाएगा हमने रुहुगन का बात बो, बोलने गया तो बताया ना? हैं ये विचित्र नहीं है तो आपका माफी महापुरुष से कहा धूलि सरा हमारा दिमाग में आ गया हमने चरण स्पर्श किया बस दुस्तर को मूल अपतो अविवेक कहा हमारा दुस्तर को चला गया हमारा अविवेक चला गया दिव्य ज्ञान उदय हो गया यह असंभव नहीं है वही तो निष्किंचन व्यक्ति का चरण धूलि जब तक आपका ऊपर ना पड़े तब कब आपका लिए कोई रास्ता है नहीं सा संभव नहीं है तो ये जो है आप संभव आप चिंता कर लो कैसा सुंदर है ये सब विचार परभंश गुरु वैष्णवों का साथ जब जब तक आपका संबंध न बन जाए जब तक चरण धुलू को माथे में नहीं लोगे जब तक आपका अंदर का तर्क वितर्क बने रहेगा अप टू दैट पॉइंट देर इज नो सोल्यूशन तुम्हारा कोई संभव नहीं च नीदते योजना नामे गुण दोषे वा तथा लोकपाय संभवाय जमा युकाल तस्मी नम पर ब्रह्म अनंत अयूपा नम आश्चर्यकर्मण बांचाकलपुर सिंधु भविष्य पथीदारंग पावन भ्यो वैष्णवी भ्यो नमो नम ये गजेंद्र का दो एक श्लोक पाठ कर दिया गजेंद्र का प्रसंग आएगा काल या परसों तब सुनोगे ध्यान देखे थोड़ा बहुत क्योंकि बाकी प्रसंग नहीं हो सके ज़्यादातर हमने इच्छा है बंद के मत रहो बंद के मत रहो बोलो हाँ गोर गोरिया मटका है